समस्त धर्मानुरागी भाई बहनों को पंडित सोमनाथ शर्मा की ओर से प्रेम सहित हरि हरिस्मरण इस कैसेट टेप की शुरुआत मैं श्री मद्भगव गीता के प्रारंभ से कर रहा हूँ मैंने परम प्रभु सच्चिदानंद भगवान की अपार कृपा से संपूर्ण श्री मद्भगव गीता के सभी 18 अध्याय की स्टीरियो रिकॉर्डिंग की है प्रत्येक अध्याय के शुरू में उस अध्याय का विषय कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक क्या कुछ कुंती पुत्र अर्जुन ने पूछा और प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा इस पर टिप्पणी कही गई है तथा हरेक श्लोक का अत्यंत सरल भाषा में टीका कहा गया है इस आशा के साथ कि श्री गीता जी का सरल टीका सहित यह पाठ समस्त धर्म प्रेमी परिवारों को मंगल प्रदान करने वाला होगा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घरों में प्रातः स्नान ध्यान के समय सबसे पहले इस कैसेट टेप का प्रसारण करें ताकि श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से निकली इस देववाणी से आपका तन मन घर बार लोक तथा परलोक सब पवित्र होंगे और आपको अपने अंतकरण में परम शांति की अनुभूति होगी ओम श्री परमात्मने नमः नारायणम नमस्कृत्य। नरम चैव देवीम चम देवी सरस्वती अच्छी मद भगवत गीता प्रथम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से ग्यारह श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान शुरों की गणना और सामर्थ्य का कथन 12 से 19 श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन 20 से 27 सत्ताईस तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग 28 से संतालीस श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन कहे गए धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र माम का पाणवश्चे कि संजय धृत बोला हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पांडवा दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्यम पांडुपुत्राण आचार्य महती पुत्रेण तब शिष्य इस पर संजय बोला उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा हे hey आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुमन द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधी युजुधानो विराट द्रुप्त महारथा पुरुजित कुंती इस सेना में में बड़े-बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्ट केतु चेकीतान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कु और मनुष्यों में श्रेष्ठ शुधात उत्तम सौभद्रौ द्रौपदे महारथा तो विशिष्टा ये बोध तान निबोध दिवजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञा तान ब्रवीम और प्राकर्मी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र यह सभी महारथी हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, उनको कहता हूँ भवान भीषमश्च करणच कृप्च समितं अशुस्था विकरण सौम दि तथवच अन्े च बहवाशूरा मदर्थे त्यजीविता नानाशस्त्रपहरण सर्वे युद्धविशारदा एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्था विकरण और सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा तथा और भी बहुत से से अनेक प्रकार के शस्त्र-स्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्मा चतुर्यादिशतम तुदमेषा बलम भीमा अभिक्षत यथा भागम अवस्थिता और भीषम पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है इसलिए सब सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी सब निस्संदेह भीषम पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें तस्य संजन्यन्य हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विन दुच्च शंखम ददभ प्रतापवान तथा शंखाच भैर्यच पणवानक गो मुखा सहसभा शब्द स्तुमोबत इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान गरज कर शंख बजाया उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और बाजे एक साथ ही बजे उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ तथा महती पाणवच दिव्यौ शंख प्रदु पांच जन्यम ऋषिकेश देव दत्तम धनंजय पौंडरम दध्म महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोद इसके सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक शंख अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया भयान कर्म वाले भीमसेन ने पौंडर नामक महान शंख बजाया अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठ रहा नकुल सुघोष काश्य प्रमेशवासा शिखंडी था, था। कुंती पुत्र राजा ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाये श्रेष्ठ धनषवाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धिष्टुमन तथा राजा विराट और अजय सात्विकी दुपद द्रौपदे पृथ्वी पते पृथक पृथक सघोषो तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सबने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्द आयमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। शस्त्र रथम स्थाप्य मे अच्युत हे राजन उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृत राष्ट्रपुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा हे hey अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए तांडिक्षे हम रम सहोधव्यम ऋण समुद्र में जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लू कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है यत्र युद्धे और दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा संजय उच ए मुक्तो ऋषि केशो गुड़ाकेशन भारत से मध्य स्थापित रथोत्तम द्रोण उवाच पार्थ संजय बोला हे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीषम और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पित्री पितामहान महान आचार्यान मातुरा भ्रातृन पुत्रान पौत्रा सखी स्तथा सुब्योभ उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को पितामहों को आचार्यों को मामों को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहृदों को भी देखा समीक्ष्य कृपया इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला अर्जुनोवाच दृष्टवे यु मं कृष्ण युयुत्व समुपस्थित सीदंती मम गात्रण मुख्य पिशिष्यति शरीरे मेरो जायते हे कृष्ण इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है गांड संरस्ते सं हस्ता परिधहयते न चकनो मैस्था तुम भ्रमती मन च पश्यामि पश्यामि केशव हत्वा तथा तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है है है और त्वचा भी बहुत जलती है, तथा मेरा मन सा हो रहा इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ नहीं हूँ और हे केशव लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता हूँ न कांक्षे विजयम कृष्ण नज सुखिच किं गोविंद किं भोगा किम भाषित युद्धे प्राणा त्यक्तना च और हे कृष्ण मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता हे गोविंद हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं आचार्य तथा च पिता मातु शसुरा पौत्रा श्यालाछा घन मधु तो मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्य हेतु किन्ते जो के गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले तथा और भी संबंधी लोग हैं इसलिए हे है मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीन के के राज्य लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है निहत धारा का श्रेय अस्मान हत्वा का न हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आत को मारकर तो हमें पाप ही नहा वात्रबाँधवान् स्वजन ही कथम हखिना श्याम माधव यद्यपि न पश्य लोभोपहत चेत सह कुयृत दोष मित्रदोहे च पातकम हे माधव अपने बांधव धित्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे यद्यपि लोभ से हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं कथम न गे मापादस्मान दोषम प्रपच्यार्दन कुलक्षय प्रणश्यंती कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभक्तियुक्त परंतु हे जनार्दन कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है अधर्मा कृष्ण कुलस्त्रिया प्रदृश्यती कुलस्त्रियत्रीषु वाश्रणे जायते वर्णशंकर कुलघना कुल ची पत पिरोा लुप्तपिंडोद्रिया तथा हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाषण स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोक भी गिर जाते हैं दोषय कुल घना नाम शंकर का हर जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत और इन वर्ण संक कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्माणां जनार्दन नर्के वासो भक्ति तथा हे जनार्दन नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नर्क में वास होता है ऐसा हमने सुना है अहोवत महत्पिता वयम यदाज सुख लोभ हंतुम स्वजन मुद्यता यदि प्रतिकारम शस्त्र शस्त्र भवेत अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्दित हुए हैं यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृत के पुत्र रण में मारे भी तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकार होगा संजय जुन संखे उपावि संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विघन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया ओम तसिदीति श्री मद भगवत गीता स्वप्नेश ब्रह्म विद्याम शास्त्रे संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय तसत ओम तसत हरिओं तस्त हरिओं तस्त हरिओ तत्ति परमात् नम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से दस श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद ग्यारह से तीस श्लोक तक सांख्यों का विषय से श्लोक तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण उनतालीस से त्रपन श्लोक तक निष्काम कर्मयोग का विषय चौवन से बहत्तर श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन है संजय संजय उवाच उवाच तम तथा वाक्यम मधुसूदनः बोला कि पूर्वोक प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा श्री भगवान ओवाच कुतस्ता कश्मिदम विषमे अनार्य जुष्टम अर्जुन पार्थ शुद्रम हे अर्जुन पार्थ तुमको इस में यह अज्ञान अस्वर्गम से प्राप्त हुआ क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को ही करने वाला है इसलिए हे अर्जुन नपुंसता को मत प्राप्त हो यह तेरे में योग्य नहीं है हे तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो च अर्जुनो मधुसूद्यामी पूजा रहा सूदन तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणो करके युद्ध करूंगा क्योंकि हे अरिशूदन वे दोनों ही पूजनीय है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 ना चैत विदम कतर नोगरियो यदवा जय यदि अवस्थिता प्रमुखे धात्राष्ट्र और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं दोषो धर्म यच्छ्रे इसलिए रूप दोष करके उपहत हुए परो वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूँ जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याण कारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए परपश्यामि यच्छोक अवाप्य राज्यम सुराणामपि चाधि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य सम्पन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके संजयवाच ए केशम के संजय बोला हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी महाराज के पति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्य भारत से भयोर मध्य विशीदंत मिदम उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा शोचंती शो, पंडिता हे अर्जुन तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते न जिपह न नेमे न सर्वे परम चुना भविष्या पर जरा तथा नमूती न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है मात्रा स्पर्शास्तु कौन ते शीत सुख दुखदाह आगमा पात्या सुभारत हे कुंती पुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं इसलिए हे भरदवंशी अर्जुन उनको तू सहन कर यम ही न्यथ्यंती पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत वाए कलपते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभर दिष्टो अंत तत्व दर्श भी क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है और हे अर्जुन असत वस्तु का तो असित्व तो नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है अविनाशी तो तद विधिदिनाश न कच्चित करता शरीर अनाशिप्रमेय से तस्मास्व भारत इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान के जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर या एनम वेम ये नीजानी तो हंती ना हनती न हन्यते और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है न जायते मृयते वा आत्मा, आत्मा होकर के फिर होने वाला है क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है वेदा विनाशिनियम नित्यम या एन मजमव्ययम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 और यदि तू कहे मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेबियन न शोषती मारुता थ स्थान चलो अयम सनातना और हे अर्जुन इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है यह आत्मा अदाह्य है यह आत्मा अक्लेद और अशोष्य है तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अभिकार्यो अयम उच्यते तस्मात्व विदित नानुशोची तुम्हारे और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का विषय और यह आत्मा विकार रहित ना बदलने वाला कहा जाता है इससे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, है। अच्छा नित्य जातम नित्यम वहा मन से मृतम तथा नित्यं वहां बाहो न एवं शोची तुमर हसी जात ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जनमृत तस्मात परिहारी अर्थे नोची तुम सोची, और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त भारत अव्यप्त निधनान्य का और यह भीषम आदि को शरीर मायामय होने से अनित्य हैं इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं फिर इस विषय में क्या चिंता है आश्चर्य पश्यती कश्चिनम आश्चर्य बदती तथा चान्य आश्चर्य श्रेणोतीन चे अर्जुन यह बड़ा गहन है आश्चर्य की ज्यो देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यो इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यो सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता ध्यो सर्वस्य भारत भूतानि तस्त सर्वाणी भूतानी नम शोचित अर्सी स्वधर्म चावेक्ष निकमं तोमर्म्या युद्धाच्रे अन्य क्षत्रिय हे अर्जुन यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शो करने के योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है यदच्छया चोपन्नम स्वरगद्वार सुखिना क्षत्रिय पाथ लुद्धमी दृशम अथ चेतम द्रम्यम संग्राम न पिश्यसी तथा स्वधर्म की हिता पापम अवापस्यसी और हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा अकीर्ति चापी भूताने कथित अव्याम संभावितस्य चा की और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है उपरतम महारथा तुम बहुमतो भूत लाघव और जिनके लिए तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपरान हुआ मानेंगे अवाच्य ततो भोक्षसे युद्धाय निश्चय और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे फिर उससे अधिक दुख क्या होगा इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा इससे हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा जया जयो ततो तथो युज्यस्व युद्धस्व पापम वाप्स्यसि यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय को लाभाने और दुख सुख समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा एसाते अभिहिता सांखे बुद्धि योगे तुमा शुणु बुद्धयाम बंधम प्रहस्यसी नेहा न धर्मस्य त्रायते महतो हे पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसको अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है आत्मिका बुद्धि एक, -एक कुरु नंदन, बहुशाखा हन्यंता बुद्धियो अव्यवसाय नाम और हे अर्जुन इस कल्याण मार्ग में निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है पार्थ स्वर्गपरा भोग गति और हे अर्जुन जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ वाणी को कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम प्रसाद चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो नैगुण विषया वेदा निस्त्रुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्स्थो निर्योगे मातमान उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आशक्ति वाले उन पुरुषों के, के कार्य रूपये करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंदों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेत्र को न चाहे वाला और आतंक्रायण हो यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेत्र कहा गया है उद्पाने संप्लु वेदेश कर्मण्यवाधिकारे माँ फलेशु कदाचन माँ करम फल हेतु मे संगो असत्व कर्मणि क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे फल में कभी नहीं और तुम कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी होगी कर्मा संगम त्यक्त धनंजय सिद्ध्या समो भूत सम्य दूरे करम बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरण अन्विच कृपण फल धनंजय आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है इसमत्व भाव बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है इसलिए हे धनंजय समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है बुद्धि युग तो जहा सुकृत दुष्कृत मिनीषि जनम बंध विनिर्मुक्ता पदम ग्यनाम्यम और समत बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुर्ता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलम बुद्धि व्यती त्रिश्यति तदा श्रोत व्यस्य ते यदा निश्चल समाधा चला, चला बुद्धि तदागमसी और हे अर्जुन जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू रूप योग को प्राप्त होगा अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञ का समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसित्रजेत किम इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा हे hey केशव समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है श्री भगवानोवाद प्रजाति यदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मना तुष्ट आस्तित प्रव्यस्तोच्यते उसके श्री कृष्ण महाराज बोले अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में में आत्मा आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है दुखेशन मना सुखेश भय क्रोधा सिद्धिर मुनिच्य सर्वत्र निभ स्ने शुभम न प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहता है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्प्रहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है और जो पुरुष सर्वत्र रहित हुआ, उस उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेश करता है उसकी बुद्धि स्थिर है यदा संहरते चा कूर्मो अंगाने सर्वशा इंद्रियांद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठित और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों को के विषयों से समेट लेता है, है। तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। निराहारस्य रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट नि पुरुष से इंद्रिया प्रमाथी हरंति यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं निवृत्त होता है और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है और हे अर्जुन जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के लिए भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं तानि वशे ही प्रतिष्ठिता इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे प्राण स्थित क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है ध्यायतो विषया नुंसा संगस्तेषु बजाया संगात संजाते काम काम क्रोध हो बुद्धिनाशो प्रणश्यति और हे अर्जुन मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघन पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है राग द्वेश्तस्तु विश्व इंद्रियरण आत्मशैत्मा प्रसाद अधिगछति प्रसादे सर्व पजायते, प्रसन्न चेत सोहयासु बुद्धि परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है और उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है नुक्त न च युक्त भावना न चावत शांतिर शांत कुत सुखम इंद्रिया चर्ताधीये तदस्य हरती प्रज्ञा वायुर्नाम भसी और हे अर्जुन साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस आयुक्त के अंतकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है, फिर रहित को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचिरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है तस्मा महाबारहो निगृहीता सर्वशाइंद्रिया इंद्रिया प्रद् प्रतिषिता या निशा सर्वूतागृति संयमी यं जागृति भूतानि सालिषा पश्यतो मुनि इससे हे महाबाहो जिस पुरुष की की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से की हुई होती है, स्थिर होती हैं उसकी है और हे अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षणभंगुर भुंग संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है अचल समुद्र मापा यद्वत तद्वत कामा सर्वे न काम काम और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है न के भोगों को चाहने वाला दिहाय कामान्य सर्वान्रती निशिप्रिया निर्ममो निरंकार स शांतिमधिगछतिशा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैना स्थित श्र्या काले अभी ब्रह्म निर्वाहा क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित रहित पिहा हुआ वर्तता है वह शांति को प्राप्त होता है हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है ओम तस्ती श्री मद ब्रह्म विद्यायां विद्याष्जुन संवादे सांख्य योगो नाम हरि ओम तस्त हरि ओम तस्सत ओम श्री परमात्मने नमः नम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से आठ श्लोक तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनाशक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण नौ से सोलह श्लोक तक यज्ञादि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण सत्रह से चौबीस श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता पच्चीस से पैंतीस श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा 36 से तरतालीस श्लोक तक काम के निरोध का विषय कहा गया है। अर्जुनोवाच जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किन कर्माणी घोरे माम यो केशव इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं व्यामिश्रेणे तदेकं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं श्री भगवान लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग न कर्मणा मयान नच सन्यासनादेव सिद्धिं सिद्धि इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले हे निष्पाप अर्जुन इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है ज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की निष्काम कर्मयोग से परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मनुष्य ना तो कर्म के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों के त्यागने से भगवत का रूप को ही प्राप्त होता है न ही कश्चित क्षण तिषित कर्म कृत कार्य ते ही अवशाह कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण कर्मेंद्रिया संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियामूढ़ात्मा हा मिथ्याचार तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता निसंदेह सब ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं इसलिए जो मूल बुद्धि पुरुष इंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है यश तो मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग मा विशिष्य कुरु कर्म तम कर्म जायो है शरीर यात्राचे और हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा यज्ञ कर्मणेनेत्रोकोयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त मुक्तसा समाचर सह यहाजा पुरवाच प्रजापति विश्वध्वेश वोस्तिष्ट काम धुक और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है क्योंकि यज्ञ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर तथा कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त और यह तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला देवान ते देवा श्रेया वो देवा यज्ञ दास्य तैर्दत्ता तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो कर, करते हुए को प्राप्त हो तथा द्वारा हुए, देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है यज्ञ शिष्टा से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष सब पापों से छूटते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं अन्नादी भूतानी प्रजन्याद यज्ञा भवती प्रजन्यज्ञा कर्म सुमुद भवं, गतम, कर्म भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितं क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है वर्ति नानुवर्तयति हि यहाम मोघम पाथस जीवती यस्वातिरव तृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट त्यम न विद्यते हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्कर के अनुसार नहीं वर्तता है अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होवे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है नए त्रते नार्थो न ना कृत नेह कश्चन चाश्य सर्वभूतेशु कश्चिपाश्रिया तस्मा सततम कार्य समाचार असक्तो व्यचरण परमापनोति पुरुषः क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर क्योंकि पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है कर्मण्य संसिधि आस्थित जनकाद्या लोक संग्रह एवा संपश्यन करतुमर् यद यदाचरती श्रेष्ठ तरो जनहा सायत इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को को प्राप्त हुए हैं इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष उस उसके अनुसार ही वर्तते हैं वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है लोक भी उसके अनुसार ही वर्तते हैं न मे पार्थस्ती कर्तव्यम त्रिषुलोकेशु किंचन नान वाप्त वापतव्यम वर्ते कर्मण यदि जातु कर्म न मम मं वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः इसलिए हे अर्जुन यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतू तो हे अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे वर्ताव के अनुसार वर्ते लग जाएं अर्थात करने लग जाएं उत्सीदे जाए का न कुरियान कर्म चेद अहम शंकर श्याम उपहन इमा प्रजा तथा यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा को हनन करू अर्थात मारने वाला बनू सक्ता विद्वांसो यथा भारत कुरि विद्वान् तथा सक चिकीर्षु लोक संग्रह न बुद्धि भेद जन ये कर्म संगीना जोशियेत सर्व कर्माण विद्वान युक्त समाचार इसलिए हे भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मो को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे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 परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में वर्त हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है गुण गुण विदो मंदान विन्न सन्याध्या चेतसा निराशी निर्ममो भूत और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे इसलिए हे अर्जुन तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर ये मे मत नित्यम अनुत्तिष्ठ मानवा श्रद्धावंतो और हे अर्जुन जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से से रहित और श्रद्धा युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के वर्तते हैं। वे से छूट जाते हैं ये तेतभ्य सुयंत नानुतिष्ठ में सर्वज्ञान विमूढ़ स्थान विदि नष्टान चेतसा सदृशम चेष्टे ज्ञानवानपि यान्ति भूतानि किं कृष्यति और जो वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं वर्तते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से प्रवश हुए कर्म करते हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा राग इंद्रिय राग द्वेशेत परिपंथी श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा अपुष्ठितात् स्वधर्मे निधना श्रेय पर धर्मो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्रिय अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं हो क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघन करने वाले महान शत्रु हैं इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है अर्जुनोवाच पापम चरति पुरुषः इस पर अर्जुन ने पूछा के, हे कृष्ण फिर यह पुरुष से लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का करता है श्री भगवान कामेश क्रोधेश रजो गुण समुभवा महाशनो महापापमा विध्ये नैरिणम यथा दर्शो यथोल बेना गर्वस तथा तेने इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले हे अर्जुन रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है और यह ही महाअशन अर्थात अग्नि के सिदृश्य भोगों से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है इस विषय में इसको हितु बैरी जान जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है आवृतम ज्ञान में ज्ञानी नो नितवय कामरूपेण कौंते दुष्पूरेन च इंद्रिया मनोबुद्धिष्ठान मुच्यते एक ज्ञान मावृतम और हे अर्जुन इस अग्नि सदृश ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैर से ज्ञान ढका हुआ है तथा इंद्रियां मन और बुद्धि इसके कहे जाते हैं जीवात्मा को मोहित करता है तस्मांद्रिया आदौ नियम ऋष पापमान प्रजिहीन ज्ञान विज्ञान इंद्रियाणी प्राणा इंद्रिय अपरम मना मनसस्तु पराबुद्धि पर तस्तु साझे कि इंद्रियों को रोक कर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वही आत्मा है एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानत्मा जही जहि शत्रुं काम कामरूपं दुरासदम इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार ओम तस्वीर श्री मद भगवत गीता स्वप्निष् ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय तसत तस्त हरिओम तस्त हरी, तसत, हरी ओम श्री परमात्म नम अतुर्थ अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से अठारह श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय उन्नीस से २३ लोग तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा २४ से बत्तीस लोग तक फल सहित पृथिक पृथिक यज्ञों का कथन तेतीस से बयालीस लोग तक ज्ञान की महिमा कही गई है श्री भगवान इमस्वते योगम प्रोकवाहन अव्यम विवस्वान मन वे प्राह मनक्ष एवं परंपरा प्राप्त इसके श्री कृष्ण महाराज बोले हे अर्जुन मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इसवाकू के प्रति कहा इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना परंतु हे अर्जुन वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोक प्राय हो गया था स एवाए मै तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्त मे सखा चेती रहस्यमेतुत्तम वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है इसलिए भी अर्जुनोवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमे में विजानी यादौ तो प्रोक्तवानी थी इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा हे भगवान आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था ये मैं कैसे जानूं श्री भगवान बहुनी में व्यतीतानी जनमानी तवचार्जुन तान्यु वेद सर्वाणी न तम वेद प्रंत इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं परंतु हे प्रंतप उन सब को तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं अजो अपि अभी सन प्रकृति स्वामिष्ठा संभवा मयात्मा यदा यदा संभवाम आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य था नाम धर्म से तदात्मा सृजाम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापना युगे युगे तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है मैं अविनाशी स्वरूप आजन्मा होने पर भी तथा सदभूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं हे भाग जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ प्रकट करता हूँ क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित करता हूं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वे तत्व त्यक्वा देहम पुनर्जन नये मामे तीसो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन मया उपाश्रित वह वो ज्ञान तप सापूता मद भावता इसलिए हे अर्जुन मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है इस प्रकार जो पुरुष से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है किंतु मुझे ही प्राप्त होता है और हे अर्जुन पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते मम प्रपद्यंते वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः सर्वश काम सिद्धिर्भवती ही, ही, सिद्धिर ही कर्मजा क्योंकि हे अर्जुन जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं और जो मेरे को तत्त्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्टम गुण कर्म व्यवहार तम अमाम नमाम नमे कर्म इति तथा हे अर्जुन गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान क्योंकि कर्मों के फल में मेप्या नहीं है इसलिए मेरे को कर्म लिपाए मान नहीं करते इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है एवं कर्म भी। कुरु तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए गए कर्म को ही कर किम कर्म किम कर्मेती कवियत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्षा यज्ञा मोक्ष से अशुभा कर्मणो हिपोधव्यम बोधव्यम बो च विकर्मण अकर्मणच बोधव्यम गहना कर्मणो गति परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व त्रेली अच्छी प्रकार कहूंगा जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है कर्मणि कर्म यह पश्चेद कर्मणी च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येशु सायुक्ता कृत सन कृत जो पुरुष कर्मों में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पना देखे और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित दक्ष तमाहु पंडितं फलासंगम अपि और हे अर्जुन जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं और जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है वह कर्मों के फल और संगर्था कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में भी अच्छी प्रकार वर्त हुआ कुछ भी नहीं करता है निराशी चितितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म, कर्म कुरपनोति किल विषय यदि लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीत तो न निबध्यते और जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता और अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता तो गत मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाया चरता करतेम्मा हूतम ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म करम समाधि क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि हवी अर्थात भी ब्रह्म है और हवन करने योग द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिष्ठ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है देव मेवा परेयज्ञम योगी नहा परोपास ब्रह्माग्ना परे यज्ञ यज्ञ नैवोपजुहती और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन पर परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं श्रोत्रादीन इंद्रिया अन्य संयमाग्निशुजवती शब्दादीन विश्वानन्य इंद्रियाग्निशुजुहवती और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोक कर अपने वश में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणा पर आत्म संयम योगाग्नो जोवती ज्ञान दीपित यज्या, योग परे स्वाध्याय ज्ञान और दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग योगाग्नि में हवन करते हैं और दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप द्वारा यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं अपान जोहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा पर प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम सर्वे प्राण अपने और दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और वैसे ही अन्य योगी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं वह अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर कर प्राणायाम के प्राण होते हैं और दूसरे नियमत आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप चिन्ह ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों के जानने वाले हैं यज्ञ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम ना हिम लोको से यज्ञ से कुहा कुरुसत्तम और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्रह्मणों मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञावा विमोक्ष ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं उन सब को शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा श्रेयान द्रव्यम याद्या ज्ञान यज्ञ ज्या प्रंत सर्वम कर्म आखिलम पार्थ ज्ञाने परि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से दर्शिनः और हे अर्जुन सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे यज्ञा न पुनर्मोह एवं या शैसी पांडव एन भूतान यशेषे दक्ष सातम आपी पापे भ्या, सर्वे भ्या, पाप सर्वं एव जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा और हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समी बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक भाव हुआ सच्चिदानंद मैं ही देखेगा और यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। अग्नि अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र विद्यते तत्स्वय योग संसिद्धा कालेनात्म क्योंकि क्यूँकि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भसमय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को में कर देता है इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप में समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांत हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है श्रद्धावान्न क्योंकि हे अर्जुन तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है अग्निश्चा श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति ना लोके अस्थि न पर न सुखम संशयात्म योग कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणी निर्धनंती धनंजय और हे अर्जुन भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है ना परलोक है अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं और हे धनंजय समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके ऐसे परमात्म पारायण पुरुष को कर्म नहीं बांधतेशयम योगम आतिष्ठो भारत इससे हे भरपी अर्जुन तू सुमत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो ओम तस्सीदि श्रीमदगवद्गी सोप्निषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यासी योगो नाम चतुर्थो अध्याय हरि ओम हरिओं तस्त हरिओं तस्सत हरिओ तस्सत ओम श्री नमः अथ पंचमो अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से श्लोक तक सांख्य योग तक और निष्काम कर्मयोग का निर्णय सात से बारह श्लोक तक सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा तेरह से छब्बीस श्लोक तक ज्ञान योग का विषय तथा सत्ताईस से उनतीस श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है अर्जुनोवाच कृष्ण कृष्ण च सुनिश्चितम् इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा हे आप कर्मों के सन्यास की और फिर निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हो इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए श्री भगवान अवबाज सं कर्मयोग ते वस्तु कर्म विशिष्यते नित्य सन्यासी यो ना ना निर्द्वंदो ही महावाहो सुखम बंधाचते इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन कर्मों का सन्यास और निष्काम कर्म योग वह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं परंतु उन दोनों में भी कर्मों के सन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है इसलिए अर्जुन जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वेशादी द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है सांख्य योग प्रवदी न पंडिता एक फल ये प्राप्त च, तोग्यकम सांख्यम चोर हे अर्जुन ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं न कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकाश सिद्ध हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है निष्का कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है वही यथार्थ देखता है सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम योग्यता योग, योग युक्तों मुनिर्ब्रह्म न चिरे योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा अजित इंद्रिया सर्वभूता परंतु हे अर्जुन निष्काम कर्मयोग के बिना मन इंद्रियों द्वारा और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है तथा वश में किया हुआ शरीर जिसने ऐसा जितेन्द्रियुद्ध अंत करण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी नहीं होता नैव किंचित नरोमी तो मनते तत्वित तो पश्यन शणवन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन शवन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निर्मिशन धार्यन। और हे अर्जुन तो हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, स लेता बोलता त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और नीचता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अपने अर्थों में वर्त रही है इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने के मैं कुछ भी नहीं करता हूं संगम पदम पत्र विमां भसा कैबलेन्द्रियर योगि कर्म कुरम त्यक्त शुद्ध परंतु हे अर्जुन देहाभिमियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, कर कर्म करता है वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की तरह पाप से लिपायमान नहीं होता इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त शांति माप आयुक्ता काम फले फ इसी से निष्काम कर्म कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है इसलिए निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है सर्वकर्माणी मनसा संस्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देव कुर न कार्यन न कर्तृत्व न कर्माणी लोकस्य सृजती प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते और हे अर्जुन वश में है अंतकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है और परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न करतापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं दते पापं, शुक्रितं ज्ञानं तेन ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं नश्यचि नृतितना प्रकाश तत्परं। और सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है इसमें सब जीव मोहित हो रहे हैं परंतु जिनका वह आत्मज्ञान आत्म द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस घन परमात्मा को प्रकाशता है मानस, तन पुनराविति, ज्ञान निर्धत कलमश विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति सुनी चै स्वे पंडित और हे अर्जुन तदरूप है बुद्धि जिनकी तथा तदरूप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से जिनकी, ऐसे के द्वारा पाप रहित हुए अपन को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चाणाल में भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं इहै तैर्जिताम्ये स्थित मन निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिति नहसे प्रियम प्राप्य नोद्विजे प्राप्य चा प्रिय स्थिबुद्धिसमूो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण घन परमात्मा, परमात्मा में ही स्थित है और जो पुरुष प्रियकोर्थाप जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में से नित्य स्थित है। बाहे स्पर्शे सींदता ब्रह्म योग युक्ता सुखम्क्षय शुनुते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्योन्य आद्यवंत कौंते नेश रमते बुधा और बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होकर और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर परमात्मा रूप योग में एक भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है और जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भाषते हैं तो भी निंदेह के ही है हेतु हैं और आद्यंत वाले अनित्य हैं, इसलिए हे है अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता शक्नोती है सोढुम प्राप्त शरीर विमोक्षणात्म क्रोध भवम वेदम सयुक्ता स सुखी नरा यो अंत तथा था अंतर ज्योतिर स्रमण जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है ऐसा वह सच्चिदानाप्त पर होता है लबंते ब्रह्म निर्वाण अर्ष्याण कलमशाह यथात्मान सर्वभूतर और नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रती जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं काम क्रोध क्रोधेत अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदतात्मना स्पर्शांत बहिर्वाह्या चक्षुशवांतरे भ्रुवो प्राणापाण समाशाभ्यंतर चारिण और से से रहित जीते हुए हुए वाले परब्रह्म परब्रह्म परमात्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर शांत ही प्राप्त है और हे अर्जुन बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके यतेद्रियमनो बुद्धिर्मुर्मोक्षाण विगतेछा भय क्रोध यहा सदा मुक्तेवसा मुक्वसा भोक्ताज्तरलोकमेवर सुहृदं सर्वूतां ज्ञावा मं शातिम्छति जीती हुई हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है और हे अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के का तथा भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है ओम तस्ती श्री मद गीता स्वप्निशु ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म सन्यास योगो नाम ओम श्री परमात्मने नमः नम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से चार श्लोक तक निष्काम कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण पांच से दस श्लोक तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण ग्यारह से बत्तीस विस्तार से ध्यान योग का विषय तैतीस से छत्तीस श्लोक तक मन के निग्रह का विषय सैंतीस से सैतालीस श्लोक तक योग पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा का वर्णन है श्री भगवानोबाज चा योगी चा, न निर्ग न उसके भगवान बोले हे अर्जुन जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा तो केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है यम तम कारण्य इसलिए हे अर्जुन जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है यदा ही न कर्म संसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ोच्यत्मात्मान आत्मानवसावे आत्मा भी आत्मनो बंधुर आत्मा विरिपुरात्मना और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही असक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योधारूढ़ कहा जाता है और यह योधारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है अर्थात और कोई दूसरा शत्रु मित्र इसका नहीं है बंधुरात्मात्मस्तना जिता अनात्मनस्तु शत्रु वर्तेतात्म शत्रुवत जितात्मन प्रशांत परमात्मा साम शीतोषण सुख दुखेशु तथा उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है और हे अर्जुन सर्दी गर्मी सुख दुख आदि को में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है अर्थात विकार रहित है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा की सेवाया कुछ है ही नहीं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रिया युक्ति योगी समलोष्टा सम और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रिया जिसने तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला ऐसे कहा जाता है उदासीन मध्यस्थ साधुस्वी च पापेशु संबुदिर्विष्यते योगी युजीत सततम् आत्मा वहसी स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशी परिग्रह और जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे शुचौ देश प्रतिष्ठा स्थिर आश्रम जम कुशोत्तर कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र हैं जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके त्रकाग्रम मन कृत्या येन्द्रिय क्रिया उप विश्वासने युजात समम आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे उसकी विधि इस प्रकार है कि काया शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाव को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ सा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते मन परमां चित्तो युक्ता और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हुआ रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण हुआ स्थित होवे इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद शांति को प्राप्त होता है ना, ना, ना योगो अस्थि न च एकांत मन सं ना चास्वप्नशील से जागृतो नई विचार्जुन युक्ताहार विचे कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से परंतु हे अर्जुन यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अति शयन करने वाले स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यवावति निस्सिपृ सर्व कामभ्यो युक्ता तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृह रहित हुआ पुरुष योग ऐसा कहा जाता है यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपम सिमृता योगि नो युंजतो योगत्म यो परमते चित्त निरुद्धम योग और जिस प्रकार वायु में स्थित नहीं योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपरा हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है बुद्धि ग्रह्यमती न चैवाय स्थित तत्व चापरम लाभम मनतेनाक तथा यो नुख गुरुणा विचाल्यते तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योगी जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है ऐसा मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है तम विद्या दुख संयोगम योगिश्चय योग तब्यो योगो अनिर्वीन चेत संकल्प भगवान कामां तत्व सर्वाशेषिता मन से और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वह योग ना उगताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेषता से अर्थात वासना और अशक्ति सही त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सबोर से ही अच्छी प्रकार वश में करके शन शन रूप में अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे यथो यथो निश्चरती मनस्लम ततस्ततो परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस उससे रोक कर बारम्बार परमात्मा में ही निरोध करे क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम सच्चिदानी कोलमश सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतम सुखमशनते सर्वभूतस्मान सर्वभूता चात्मा ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद को अनुभव करता है और हे अर्जुन सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुआ वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है यो पश्यति सर्वत्र सर्वं मश्यम चयी पश्य प्रणश्यामी स च मेना सरभूतस्थित यो मजतेक स्थित सर्वर्तमी स योगी मयि वर्तते और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है इस प्रकार जो एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचारायण घनवासदेव को भजता है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सेवाया ने कुछ है ही नहीं सर्वत्र आत्मपम सर्वत समती अर्जुन सुखम वुखम स योगी परमोमता और हे अर्जुन जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुःख को भी सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है अर्जुनोवाच योम अयम योगस्तया साम्येन मधुसूदन एत्याम न पश्या चंचल स्थिति इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला हे मधुसूदन जो यह ध्यान योग समत्व भाव से कहा है इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूं चंचलं ही महा कृष्ण प्रमाथि बलबद्ध गृहम तस्याहम निग्रह मन्ये ने वायु रिप दुष्कलम क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और, है, तथा बड़ा और बलवान है इसलिए उसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं श्री भगवान असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास वैराग्य ग्रह इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे महाबाहेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए असंश्यात्मा योगो दुष्प्राप्य थी ने मति वश्यात्मना शक्यो अवाप क्योंकि मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है अर्थात प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले यत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत है अर्जुनोवाच वाच आयति तो योगा चलित मानसाह अप्राप्त अप योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गति इस पर अर्जुन बोला हे कृष्ण योग से चलाय मान हो गया है मन जिसका ऐसा शिथिल यतन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है कच्चिन्नो वृष्ट छ्रम नश्यति अप्रतिष्ठ हो महावाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापथि और हे महावाहो क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है संशय्या तो मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवानोवाच पार्थ नैवेह नमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कल्याण कच्चि दुर्गति तहत गतिप्य पुण्यकृता लोका नशिवा शाश्वती साम शुचीना श्रीमता योग भ्रष्ट अभिजाते इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे पार्थ उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है क्योंकि हे प्यारे कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात कर्म करने वाला को प्राप्त नहीं होता किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी नामे कुले भवती लोके जन्म तत्र बुद्धि संसिद्धो अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है और वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है पूर्वाभ्यासन तेन ह्रियते है वशोसिज्ञासुरपी योग ब्रह्माति वर्तते और वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि का भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है संशुद्ध किलवशाह अनेक जन्म संसि तथो याम गति तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञाने मतोधिक कर्मेभ्यो योगी तस्मा योगी भवार्जुन जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंत की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है इससे हे अर्जुन तुम योगी हो योगी नाम अपनी सर्वेशान ना भजते श्रद्धावान भजते युक्त तम हो मता और हे प्यारे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को नंत्र भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ओम ओं ब्रह्मविद्यायां श्रीमद्भगवीतासोपनसु ब्रह्म विद्याजुन संवाद आतं संयम योगो नाम नम खोध तस्सत ओम श्री परमात्मने पर नम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से सात श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय आठ से बारह श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन तेरह से उन्नीस श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा बीस से तेईस श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय चौबीस से तीस श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन है श्री भगवान महापार्थन समय श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ तू मेरे में अनन्य प्रेम से असक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्राण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन ज्ञान ते अहम सब विज्ञानम इदम वक्याशेषता नेहा भूयिष्य मनुष्याण सहस्रेशु कच्चि यतति सिद्ध है यथता सिद्धां कच्चिमा वे तत्व मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व को संपूर्णता से कहूंगा कि इसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मेरे को तत्त्व से जानता है अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है भूमि रापो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति प्रकृतिं यदेदं धार्यते जगत। और हे अर्जुन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है सो यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महावाहो इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा चेतन प्रकृति जान के जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है एक भूताधार्य अहृत्सन से जगता प्रबभा प्रलस्त था मत् परतरम नान्य किंचदस्ती धनंजय मई सर मद मणिगणा और हे अर्जुन तू ऐसा जगत का मूल कारण। इसलिए हे मेरे से सिवाय किंच दूसरी वस्तु नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है रसो अहम असु कांत प्रभा शशि सूर्य कहे के अर्जुन जल में मैं रसुं, तथा चंद्रमा और में और में तथा में और और संपूर्ण ओंकार हूं शब्द पुरुषों में पुरुषत्व हूँ पुण्यो गृथव्याम चेजस्मी भसवनम सरभूतेषु तपस्ास्मी तपस्वीशु बीज मामभूताम विद्धि पार्थनातनम बुद्धि तेजस, तेजस्वी तथा पृथ्वी में पवित्र गंध तप हूं तथा हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित धर्मा भूतेमोस्मी भरतव ये चैव सात्विका भावास्ता मत्ती नेश मई और हे भत्त मैं बलवानों का आशक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ तथा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तू मेरे से ही होने वाले ऐसा जान परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है त्रिभी गुण मई भाव भी शर्मिदम जगत मोहितम ना भी जान मामाभ्या परम्यम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 क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण मई मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों के बीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं चतुर्विधा भजंते महाजना सुकृति अर्जुन आर्तो एक भक्तिर्शिष्य प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहुम सच मम प्रिय और हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला आर्थ अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी अन्य भक्त प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है उदाहर सर्व एवते ज्ञानी त्वात्म मे साहियुक्तात्मा बहुनाम प्रपद्यते सा ही युक्तात्मा मामे यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात सिद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि यह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा दुर्लभ है काम स्त हृत ज्ञाना प्रपद्यंते अन्य देवता तम तम निस्थाय प्रकृत्या अनियवया और हे अर्जुन जो विषयाशक्त पुरुष हैं, वो तो अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा उन उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं यो यो याम याम तनो भक्त श्रद्धा अर्चितुमिचती तस् चलाम श्रद्धांधाम जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ सा तया श्रद्धा तस्राधन मेहते ला काल्प मेधसा देवान्दो मद्भक्ता तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मन्ते बुद्धया परम भा मम अव्ययम अनुत्तम न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना विजाना लोको मा मज्म ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं तथा अपनी योग माया से छिपा मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रह अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता अर्थात मेरे को जन्म मरने वाला समयता है वेदा संतीता वर्तमानी वेदन भविष्या तो वेद और हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूता सम्मोह स्वर्गे या क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख-दुख आदि द्वंद्व रूप मो से द्वंद मोह से संपूर्ण प्राणी अति पुण्यकर्माण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता जरा मरण मोक्षा माश्रितंत ब्रह्म तद्दु कृत्सनम कर्म चाखिल परंतु निष्काम कर्म भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वंद रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं साधि भूताधि माम साधि यज्ञ चाहिए विदु काले, और जो पुरुष था अध के सहित तथा अधी के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं वे युक्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं ओम तस्दीति श्रीमदगवीता सुप्नि सु ब्रह्म योग शास्त्रे विद्याार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अरिओं तस्तत हरिओं तस्तरी तस्त। ओ श्री परमात्मने नमः परमात्मे अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से सात श्लोक तक ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के साथ प्रश्न और उनका उत्तर आठ से बाईस श्लोक तक भक्ति योग का विषय और तेईस से अट्ठाईस श्लोक तक शुक्ल और किश्व मार्ग का विषय कहा गया है अर्जुनोवाच तद्ब्रह्म तद्रम किमाध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं कुत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले कथंगे भी इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोला हे पुरुषोत्तम जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है और हे मधुसूदन यज्ञ कौन है है और और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो श्री भगवान अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव ध्यात करो विसर्गा कर्म अधिभूतं देहे दे इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरणमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधि यज्ञ हूं अंत काले मेव समुक्त प्रयाति समम यात्री स्मरण भाव त्यज ते कलेवरम तम तमे वैती कौंत सदा तिता और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस उस को ही प्राप्त होता है परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है तस्मा सर्वेशमर युद्ध च मयित मनोबुद्धि चेतसा पर दिव्यमचि इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा और हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्र से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणिया अनुशा अनुसमृद्य सर्वसिदातार अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसाह प्रस्ताद इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अर्थात सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे पर घन परमात्मा को श्रमरण करता है प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तिया तो बल भ्रोर मध्य प्राणाम सम्यक सतम परम पुरुष मुपैत दिव्यम वह भक्ति युक्त पुरुष के मध्य में प्राण को प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है यदक्षरम वेदविदो विदो वी विशंति यत्यो वीतराग यदि ब्रह्मचरियम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे और हे अर्जुन वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा सर्वद्वाराणि संयम मनोहृ निरुद्ध मूर्धन्याध्यात्म प्राणाम आस्तितो योगधाराणाम और हे अर्जुन सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ ओ मित्ते काक्षम ब्रह्म मां मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देह सयाति परमान गति जो पुरुष ओ ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को आचरण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। सत्तम्यो माम योगिनाम उपेन्त पुनर्जनम दुखालयतम नाप्नुवंती महात्मन संसिधि परमा ग और हे अर्जुन जो पुरुष मेरे में अनंत चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को समरण करता है उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्माजन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंग और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते आप ब्रह्म भुवना पुनरावर्ती नो अर्जुन माउपे ते तुकौते पुनर्जन्म नदिद्य सहस्र युग, विदु। युग ते अहो रात्री क्योंकि हे अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं परंतु हे कुंती पुत्र मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्न नहीं होता है क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित हैं हे अर्जुन ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी हजार चौकड़ी युक्त अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं सर्वा प्रभव राग में रात्रि आग में प्रलियंते तथा व्यक्त संग के भूत ग्रामा एव आयम भूत भूतवा प्रलियते रात्रि आग में अवशा पार्थ प्रभव इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम लय होते हैं और वे यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है, है अर्जुन इस प्रकार ब्रह्मा के एक सौ वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्म भी शांत हो जाता है भावो अव्यक्तो व्यक्ता सनातना यहाँ भूतेषु नश्यसू नश्यति अव्यक्तो अक्षर तमाहु परमा गति यम तद्धाम परम परंतु उस अव्यक्त से भी परे दूसरा अर्थात जो सनातन भाव है वह घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। और जो वह अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है पुरुषाह भूतानीतम और हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सब जग परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है यत्र काले त्वनावृतिम आवृतम च योगिना प्रयाताया तम कालम वक्ष्यामी भरत और हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा ना आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को, को कहूंगा शुक्ला खनमाशा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म विदोजना धूमो रात्रि तथा कृष्ण खणमाशा दक्षिणायण तथा चांद मसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तित उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और, और उत्तरायण के छह महीने का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म बेता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म हुए को प्राप्त होते हैं तथा जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के छह महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है शुक्ल कृष्णो गति जगता शाश्वते मते एक आया वित आते पुनः क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पित्रयान मार्ग सनातन माने गए हैं इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा ना आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है नई पार्थ जानन योगी मुहती कश्चन तस्मात सर्वेशु कालेषु योग युक्त हो और हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है इस कारण हे अर्जुन तू सब काल में सुमत बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो पैती चाद्यम क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि आदिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है ओम तसिदिति ओं तस्दी श्रीमद्भगवीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णार्जुन संवाद अक्षर ब्रह्मयोगो ओम, ओम, ओम, ओम, ओम श्री तस्तरी नमः नवमो अध्याय प्रधान सात से दस लोगों लोग की, लोग की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार सोलह से उन्नीस लोग तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन बीस से पच्चीस लोग तक सकाम और निष्काम उपासना का फल छब्बीस से चौतीस शोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा कही गई है श्री भगवान आवाज़ इदम तू तिगु तमम प्रवक्षा ज्ञानम विज्ञान सहितम्ञा मोक्ष से उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा राज विद्या राजगुहम पवित्रम इधम उत्तम मृत्यु संसार वर्तमान यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है और हे परंतप इस रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूता न चाहम तेज अवस्थित न मतस्था भूतानी पश्चिमेमेशर भूतभृत मूत भाव और हे अर्जुन मुझे परमात्मा से यह सब जगत, जल से के परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित स्थित हैं इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है यहा नित्यं वायु सर्व गो महा सर्वाणी भूतानी मतस्थानीधार्य सर्वूता कौंते प्रकृति काम कल्पक्षये पुनस्तानी कलपाद विसृजाम्यहम क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं ऐसे जान और हे अर्जुन कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रच देता हूं प्रकृति विसर्जा में पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृष्णं अवशं भूत ग्रामम उदासीन वदासीनं प्रकृत न कर्मसु कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से उत्पन्न हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारमवार उनके कर्मों के अनुसार रचता हे अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। प्रकृति सचरा चरमान परिवर्तते अव जानती मां मूढ़ा मानुषी तमश्रितम परम भा मानंतो मम भूत महेश्वरम और हे अर्जुन मुझ अधिष्ठाता के प्रकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचिरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं मोघ आशा मोघ करमाणु मोघ ज्ञाना विचेत जोके राक्षसी वृथा के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं महात्मानस्तु नाम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजंत मन सायम हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आशित हुए जो हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं सततम कीर्ति तो माम माम यतअ दृढ़ नमसंत माम भक्तिया और और और वे वाले मेरे मेरे नाम गुणों का कीर्तन करते करते हुए हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं ज्ञान यज्ञापनो तो माम उपासते एकत्व पृथकत्व बहुधा विश्व मुखम उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, जो कुछ है है, सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथकत्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी मेरी उपासना करते हैं अहम कर्तूरहम यज्ञ स्वाद हम मंत्रो हम अहम ये आज्यम अहम जगतो माता धाता पिता क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ यज्ञ अर्थात पंच महा महायज्ञादिक स्मार्थ कर्म मैं हूँ सुधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ एवं मंत्र मैं हूँ धृत मैं हूँ अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ और हे अर्जुन मैं ही इस संपूर्ण का पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, पिता हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभवा प्रलह स्थानम निधानम बीज और हे अर्जुन प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभा शुभ का देखने वाला सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा ना चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ तपा में हम अहम वर्षम निगृहणामी उत्सजामिच चमृतम च मृत्यु सद हम अर्जुन और मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ और हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ त्रैव विद्याम सोम पहात पाप यज्ञ सर्वगति प्रार्थयते ते पुण्य मास दाय सुरेन्द्र लोकम अशनती दिव्या परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों के करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं तेतम भुगतवा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना काम कामाल और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं अनन्यास चिंतो माम ये जनहाभक्ता नाम योग क्षेम भो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं यहाँ भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम कहा गया है ये देवता ये देवता भक्ता जन्ते विधि सर्व भोक्ता प्रभु न तो मिजानती ते और हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है क्योंकि संपूर्ण का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं परंतु वे मुझ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं यान्ति देव्रता देवान पितृयांति पितृव्रता भूतान या भूतेज्या कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रश्न तदहम भक्ति उपहर तम अश्नामी तथा हे अर्जुन मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ योशी यद, यद शनासी यजोहोशी ददाशी ये तत्कुरुष मदर्पणम इसलिए हे अर्जुन तू जो कुछ कर्म करता है जो कुछ खाता है जो कुछ हवन करता है जो कुछ दान देता है जो कुछ स्वधर्म स्वधर्म आचरण रूप तब करता है वैसा मेरे अर्पण कर शुभा शुभ फल मोक्ष से कर्म वंदन संन्यास योग युक्तात्मा भी मुक्तो मांग उपायसी इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने रूप सन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभा शुभ, फल, रूप, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा समोहम सर्वभूतेषु नमे मे देशोस्ती न प्रिया ये भयंती तुम भक्तिया मई ते चाप्य हम यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूं अपि चेत सुदूराचारो भजते माम भाधुरे वंतव्य सम्य व्यवस्था तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे सा परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ है ही नहीं क्षिप्रम भवती धर्म आत्मा शश्व शांति निगचती कौनते प्रति जानी न मैं भक्ता अप्रणश्यति इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है माम ही पार्थ ये हो, तथा ते पराम गति क्योंकि हे अर्जुन स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं किं पुनर्ब्रह्मण्य भक्श्य असुखम लोकम भ्रजस्व मम फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है परंतु है नाशवान और सुख रहित इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भाषने वाले विषय भोगों से दूर हट निरंतर मेरा ही भजन कर मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेसी युक्त एवं आत्मान मत पारायण मन मना भव केवल मुझ सचान परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो मद भक्ता भव मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मध्याजी भव मेरा शंख चक्र गदा पद्म और क्रीड कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्त मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बहबलता पूर्वक पूजन करने वाला हो मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रीय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टाक दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा ओम ओ तस्सी गीता सोपनेशु ब्रह्म योग श्री संवादे, राज विद्या श्रीकृष्णार्जुन हरि ओम नवमो हरि ओम तस्तरी ओम, तस्त। ओम, तस्त। ओम श्री परमात्मने नमः दशमो अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से सात श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल आठ से ग्यारह श्लोक तक, तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन बारह से अठारह श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना उन्नीस से बयालीस श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन कहा गया है श्री भगवान भूय एम महावाहो श्रृणु मे पर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले हे महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावित वचन श्रवण कर जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा नमे मे विदु स्वर्गण प्रभव हम न महर्ष्य अहम आदि देवाना महर्षि हे hey अर्जुन मेरी उत्पत्ति को को विभूति सहित लीला से प्रकट होने न न देवता लोग जानते हैं और महर्षि जन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं यो मजम अनादिम च वेती लोक महेश्वर असम मूढ़ा समर्तेशु सर्व पापुच्य और जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञान वन पुरुष हो जाता है सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभय अहिंसा समता तुष्टि तपोता नशो अयशंती बाबा भूता नाम मते पृथ्वि और हे अर्जुन निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता क्षमा सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय भय और अभय भी तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं सप्तपूर्वे महर्षिय सप्तूर्वे लोक इमाम प्रजा और हे अर्जुन महर्षिजन और चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सन तथा स्वयंभु मनु आदि चौदह मनु यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में सब संपूर्ण प्रजा है च मम सो अविकंपेन नात्र संशयः अहम् सर्वस्य सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां तुझे समन्व और जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतरता परस्परम कथियंत मृत्यम तुष्यंती चरमती तेजाम सतत्युक्ता भजतापूर्वक ददा बुद्धि योगम तम ये नाम और वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं तमः आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन और हे अर्जुन उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश मैं तत्व रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान शाश्वत दिव्य अजम विभुम आहुस्वाम ऋष्य सर्वे देव ऋषि असितो देवलो व्यासा स्वयं चईव ब्रवीसी इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला हे भगवन आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे पति कहते हैं सर्व दृतम तदृतम मन्यन्मा वदसी केशव न ही व्यक्ति विदुर देवा न दान स्वय आत्मनात्मान पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते और हे केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ भगवान आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं हे भूतों को उत्पन्न करने वाले हे भूतों के ईश्वर हे देवों के देव हे जगत के स्वामी हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं वक्तुम अर्षेण दिव्या ही आत्म विभूत इसलिए हे भगवान आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है कथम विद्या में हम योगीसदा परिचितन केशु केशु भावेशु चिंत भगवन माया विस्तृण योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिष्णव ना अमृतम हे योगेश्वर मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान आप किन किन भावों में, में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं और हे जनार्दन अपनी शक्ति को और परम ऐश्वरी रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है श्री भगवान हंतते कथित श्यामी दिव्यात्म विभूत प्रधान्यतः पुरुष नास्त्यंतो विस्तृष्य आहम आत्मा रे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है हे अर्जुन मैं सब भूतों की हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ आदित्याम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि रंशुमान मरीचिर्मृतामस्मी नक्षत्राण शशि वेदा सादो अस्मी देवास्मी वा सब इंद्रियाम मनस्चास्मी भूता नाम चेतना और हे अर्जुन मैं अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं उन्चास वायु देवताओं में मरीची नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति अर्थात चंद्रमा हूं और मैं ही वेदों में सामवेद हूं देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूं तथा भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति मैं ही हूँ रुद्राणाम शंकर वित्ते शो यक्षरक्ष वसुनाम पावक मेरु शिखरी मुख्यम पार्थ सेनानी सागर और मैं एकादश रुद्रो में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं आठ वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत पर्वतव और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूं और जलाशयों में समुद्र हूं महर्षिना भृगु राम गिराम अस्मी एक मक्षरम यज्ञा नाम जप और हे अर्जुन मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार तथा सब प्रकार के यज्ञों में जब यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं अश्वत्थ सर्वृक्षा देवऋषिम च नारद गंधर्वा नाम चित्रथ सिद्धा मुनि और सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं और देवऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं उच्च ही विद्धि महामृतोद्भव ऐरावतम गए नयुधा धेनुनाम अस्मी कामधु प्रजनश्चा कन्दर्पाणाम अस्मी वासुकी और हे अर्जुन तू घोडों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान और हे अर्जुन मैं शस्त्रों में वज्र और गऊ में कामधेनु और शास्त्रों की रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव सर्पों में सर्पराज वासुकी मही अनंत चास्मी नागा नाम वरण या दशा महम पित्रृणाम अर्यमा चास्मी यमास तथा मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अयमा नामक पित्रेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ प्रहलाद मृगा नाम च मृगेंद्रोहम वैनतेश्च पक्षिणाम और हे अर्जुन मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ भी मूँ पवन पवता शस्त्र भिता झाण मकरसमी स्रोत जानवी जान सर्गारंत मध्यम चम अर्जुन अध्यातम विद्या विद्या प्रवतताम अहम और मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगर मच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीर्थी गंगा भी मई ही हूँ और और हे अर्जुन का और मध्य भी मैं ही हूं, तथा मैं, तो भी मैं ही तथा विद्याओं में में में विद्या विद्या ब्रह्म एवं परस्पर विवाद करने वालों निर्णय के लिए अक्षराणाम आकारो अस्मी द्वंद्वा सामसिक अहमेवाक्ष कालो धाता हम विश्व मुखा मृत्यु सर्वहरश्चा उदभव्यता कीर्ति श्री वाक् नारायणाम स्मृति मेधाधिति क्षमा तथा मैं अक्षरों में आकार और समासो में द्वंद नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मै ही हूँ हे अर्जुन में सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधाधिति और क्षमा भी मै ही हूँ था साम तथा नाम गायत्री छंद साम अम मास मार्ग शीर्ष अहम ऋतुनाम कु दूत तेजस तेजस्वी जयोस्मी व्यवसायस्मी सत्व सत्वताम तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्सा और छंदों में गायत्री छंद हूँ और बारह महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु में ही हूँ हे अर्जुन मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ ऋषिना वासुदेवस्मी पांडवा नाम मुनिनाम मुनिनाप्यहम व्यासा कविनाम नम उष्णा कवि दंडो दमयतामस्मी नीतिरश्मी जिगीषिताम मौन चम्मी गुहैयानाम ज्ञानम और वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं और गोपनियों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूं तथा ज्ञान का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं जुन ना तद अस्ती मया और हे अर्जुन जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है हे प्रंत मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से संक्षेप से कहा है विभूति श्री मधुर हैधुर्जित तेवावगछ मम तेजो वंश संभव अथवा बहुनतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्ट्या स्थित जगत इसलिए हे अर्जुन जो जो भी विभूति युक्त ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उस तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान अथवा हे अर्जुन इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए ओम तत्ति श्री मद भगवत गीता स्वप्निशु ब्रह्म योग शास्त्रे विद्याजुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो दशमोध्यास्सत हरिओं तस्सत हरिओ तस्सत परमात्मने नमः नम अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से चार श्लोक तक विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना पांच से आठ श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन नौ से चौदह श्लोक तक के प्रति संजय पंद्रह से इकतीस श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना बत्तीस से चौतीस श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना पैंतीस से छियास श्लोक तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना संतालीस से पचास श्लोक तक भगवान द्वारा अपने रूप के दर्शन की महमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना इक्यावन से पचपन श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्न्य भक्ति का कथन कहा गया है अर्जुनोवाज मदनुग्रहाय मद अध्यातम पर यत्तोक्तं अध्यात्म संयत योत्तस्ोहोय विगत मम भाप्यूता श्रुतौ विस्तरशो मया कमलपत्राक्ष महात्म्यपी चाव्य इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला हे भगवन मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यातम विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है एवं ने तथ्य तुम आत्मा नमेश्वर दिष्टुम ते रूपम ऐश्व पुरुषोत्तम हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति वल वीर्य तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं मन से यदि तछक्कम मयादिष्टुमिति प्रभो योगेश दर्श यात्मा अवयम इसलिए हे प्रभु मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर आप अपने अभिनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए श्री भगवान पश्चिमी पार्थ रूपाणि रूपाणी शतोवशाह नाना विधानी दिव्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विन तथा बहुनियत अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना नाना प्रकार के और वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख और हे भरतवंशी अर्जुन मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को और आठ बसुओं को एकादश रुद्रो को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और उन मरुद गुणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख एहे कस्थम, जगत पश्यद्यो, सचराचरम गुणा केसी और हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख न तुमा शक से दिष्टुम स चक्षुषा दिव्यम दक्षुपे परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निस्संदेह समर्थ नहीं है इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख संजय मुक्त तथो राजन महायोगेश हरि संजय बोला हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य दिव्य स्वरूप दिखाया अनेक वक्त नयनम अनेक दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दुधम और उस अनेक अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषनों से से युक्त और बहुत दिव्य दिव्य दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम सूर्य सहस्रस्य सहस्य भवेद्युगदुत्थित यदि भा, भा तहात्म तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा और हे राजन आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे तक स्थम जगत के सनम अनेकधा देव देवस्थ शरीर पांडवस्तथा तथा प्रणम्य ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडव पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथिक पृथिक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमो वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुनोवाद पशा देवास्तव देह सर्वास्त तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांसम कमलासन स्थम विशेष सर्वां दिव्यान हे देव आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं अनेक बाहू दर्भ पश्यामि पश्या तो सर्वतोअ रूपम न ना मध्यम न पुनस्वादि पश्या विश्वेश्वर विश्व रूप और हे संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों तो से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं हे विश्व रूप आपके ना अंत को देखता हूं न मध्य को और ना आदि को ही देखता हूं कि चक्रणम चेजो राशि सर्वतोदी मत पशा दुर्नरीक्षम समंता दीप्तांग्लाम प्रमेय और हे विष्णु आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूं तम अक्षरम परम वेदितम तम से विश्व से परम निधान शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तम इसलिए हे भगवान आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रिय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा मेरा मत है अनादि मध्यात अनंत वीरियम अनंत शशि सूर्य नेत्र पशा दीप्त हुता शवक्म सतेजसा विश्वमिदम तपंतम हे hey परमेश्वर मैं आपको आदिअंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाय मन करता हुआ देखता हूँ पृथव्यो ऋद मंतरम ही व्याप्तम तवैके दिश्च सर्वाहा दिष्ट रूप मुग्रम तवेदम लोकत्र प्रथित और हे महात्मन यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं अमी ही ताम सुर संघा विशंति के चिद भीत प्राजलियों गृणंती स्वस्ती त्युक्त महर्षि सिद्ध भी पुष्कला और हे गोविंद सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा उत्तम उत्तम आपकी स्तुति करते हैं अरुद्धादित बस वो ये चाध्या विश्व अश्विनो मर्त उष्णपाश्च गंधर्व यक्ष विस्मता और हे परमेश्वर जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा आठ वसु और साध्य गण विश्व तथा अश्विन कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं रूपम महत् बहुवक्त्र महाबाहो बहुबाह बहुदरम बहुत दृष्टा कारालम और हे महाबाहो आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ नभा सप्रश्यम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल अनेत्र दृष्टवा ही ताम प्रव्यथितांतरात्मा धृती न च विष्णु क्योंकि हे विष्णु आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर देख कर अंतह करन वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ दंस्टा प्राला चते मुखानी दिष्टव काला नल सन निभानी दिशो न जाने न लभे चरम प्रसी जगन्निवास और हे भगवान आपके विकराल जाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ इसलिए हे देवेश हे आप में। अमीच ताम धित्राष्ट्र से पुत्र सर्वे सहे वाविपाल संग भी द्रोण सोतपुत्र तथा सऊ सहाय योध मुख्य और मैं देखता हूं कि वे सभी धृत राष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पिता में द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वक्तराणा तो विशंति दस्ता करारा भयानकाचित विलग्ना दशनाषु संदृश्यंते चूर्ण तयम मांगई वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं यथा नदी नाम बहुगो अंब समुद्र मेवा अभिमुखा द्रवंती तथा स्वामी नरलोक वीरा बीरा वत्राण वक्त और हे विश्वमूर्ते जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं ज्वलनम पतंग विशंति नाशाए समृद्ध वेगा तथा नाशाय विशंति लोकवापी वक्ताणी समृद्ध वेगा अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए ज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं ले ली यशे ग्र मानहा समन्ताल लोकान समग्रान बदन ज्वल दिभि तेजो भीरा पूर्य जगत समग्र भाषस्तो ग्रहा प्रतपंति विष्णु और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं हे विष्णु आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है आख्याही ही मे भवानु को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध विज्ञात माध्यम न ही प्रजा नामी तप प्रवृत्ति हे भगवान कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार होवे आप प्रसन्न होइए आदि स्वरूप आपको मैं से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता श्री भगवानोवाद कालोसमी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकां समाह प्रवृत्ता ऋते अभी ताम न भविष्य सर्वे ये अवस्थिता इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा तस्मा तोम यशोलभस्व जित्वा शत्रुन भुंग समृद्धम इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं ये सब्य तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा द्रोणम चीषम चयद्रथम तथा मया तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और करण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मारकर भय मत कर निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा इसलिए युद्ध कर संजय ओवाच केशवस्य भूय प्रणम्य इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला अर्जुनोवाच स्थान तत्प्र की जगत प्रेशन यह ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं कसमा चेना नमे रण महात्मन गरी अमे ब्राह्मणो अनंत जगन्निवास जगन्सर सद सतरम हे महात्मन ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें क्योंकि हे अनंत हे देवेश हे जगन्निवास जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सचिदानंद घन ब्रह्म है वह सब आप ही तो हैं तुम्हारी तमादिदेवा पुरुषा पुराण तम च विश्वस्यम निधान वेता और हे प्रभु आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं आप इस जगत के परम आश्रीय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं हे अनंतरूप आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है शशांक प्रजापति स्व प्रापिता नमो नमस्ते अस्त सहसूप नमो नमस्ते और हे हरे आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे नमः पुरुषतादत् नमोस्तुते सर्वत: एव सर्व और हे अनंत सामर्थ वाले आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे हे सर्वआत्मन आपके लिए सब और से ही नमस्कार होवे क्योंकि अनंत प्राक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं इससे आप ही सर्वरूप है सखेती मत्वा प्रसवम यदम हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमान तवेद मया प्रमादात् प्रणे नापी हे परमेश्वर सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है एको अथवा और हे अच्युत जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ लोक से चराचरस्य लोकत्रये हे विश्वेश्वर आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हे अतिशय प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर आपसे अधिक कैसे हो तस्मात्णम्य प्रणिधाय प्रसाद मीडियम प्रिया प्रिया यार हसी देव सो इससे हे प्रभो मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं हे देव पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है दिश्वा प्रव्यथितं हे मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है इसलिए हे देव आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए हे देवेश जगन्निवास प्रसन्न हो किरीटनम ग्रहस्तम इच्छा भव विश्वमूर्ते और हे विष्णु मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ इसलिए हे विश्व रूप हे सहस्रबा हो, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होवानोबाच मया प्रसन्ने तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मागा तमाद्यं यन्मेत पूर्वं। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन अनुग्रह मैंने अपना योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहले नहीं देखा गया है ने एवं हे अर्जुन लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न न दान से से क्रियाओं और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने को शक्य हूं माते माच विमू भाव दिष्टार घोर निगमेद प्रेत भी प्रीत तदेव मे रूप प्रपश्य इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे और मूढ़ भाव भी ना होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू मेरे इस गदा पदम सहित रूप को फिर देख संजय उसे संजयनम वासवोक्त स्वकम रूपं दर्शयामास भूया आश्वास यानम भूत सौम्य बपुर महात्मा उसके उपरांत संजय बोला हे राजन वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को भर्जुनोबाज दुष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इधानीमी संचेता प्रकृति उसके उपरांत अर्जुन बोला हे जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं श्री भगवानों बाद रूपम दृष्टानशी जन्मम देवा अप्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले हे अर्जुन मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं ना हम नपसा न दाने न चे जया शक एवं विधो दिष्ट दिष्टान सी इमाम यथा और हे अर्जुन न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को सामर्थ्य हूं कि जैसे मेरे को तुमने देखा है भक्तया तया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम चवें प्रवेशुम च परंत परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भाव से प्राप्त होने के लिए भी समर्थ हूं मत कर्म कृष्ण मत परमो मद भक्ता असंग वर्जिता निर्वैरा सरभूतेशु यह समामेति पांडव हे अर्जुन जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मत परमा अर्थात मेरे प्राण है मेरे को परम आश्री और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा भक्ता मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के की श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और संग वर्जिता अर्थात आसक्ति रहित स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों से स्नेह रहते संपूर्ण भूत प्राणियों में रहा, अर्थात वैर भाव से रहते है ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है ओम तस्दीति श्रीमदगवीता स्वप्नेश ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वप दर्शन योगो नाम अध्याय ऐसा हरिओं तस्त हरिओं तस्तो तस्सत ओम श्री परमात् नम अथ अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से बारह श्लोक तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवान प्राप्ति के उपाय का विषय तथा तेरह से बीस श्लोक तक भगवान प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण कहे गए हैं अर्जुनोवाद एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपास ये चाप्यक्षर्म व्यक्तम तेम के योग वित्त इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला हे मनमोहन जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्व प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग कौन है श्री भगवान नई आवेश मनो ये मान उपासते, श्रद्धा पर मे युक्त तमाम इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं क्षिर्मन अव्यक्त अव्यक्तं गम चिंत चकूट स्मचल ध्रुवं सन्नीयंद्रिय ग्राम संबुदया ते प्रावती मेभूर और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदान घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं। वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव रखने वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं क्लेशो अधिक त्रस्ते अव्यक्ता सक्त चेतशाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवदे तो किंतु उन सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार स्थिति होनी कठिन है और जो मेरे प्राण हुए भक्त भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं तेषा महम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थ मई आम मई एव मन आघत्सु मई बुद्धिष्यसी मई एवं न संशया हे अर्जुन उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ इसलिए अर्जुन तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है अचितम समाधा तुम न शक्नो मई स्थिर अभ्यास योगेन तम इच्छा तुम धनंजय और यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने की इच्छा कर अभ्यास मत कर्म परमोभव मदर्थ मती करवाणी कुरबन सिद्धि मवापस्सी और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्राण हो इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा अथ ही तदप्य शक्तो सर्वकर्म फल त्याग तथा कुरु यथातमवान और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर श्रेय ही क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है सर्वभूतानां करुण निर्ममो निरंकारा, संतुष्टा योगी एवमो निरंकार मनोबुद्धि समय इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेश भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सब दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमा है अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो लाभ हानि में संतुष्ट तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है जते लोको लोकान नो दुजते हर्षाष मे प्रिया तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगा को से रहित है वह भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीन सर्वारंभ परित्यागी यो मद्ता समय प्रिया यो न दी न सोचती न आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है और जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न सोच करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है समित्री च तथा मान्य मान्यो शीतोषण सुख दुखेश संतुष्टो येन प्रियो और जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्व में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है वह स्थिर बुद्धि ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम परमा भक्ता में प्रिय और जो मेरे प्राण हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं ओम तस्दीति श्रीमद् भगवद गीता सोपनीषु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम हरिओं तस्त हरिओं तस्त हरिओम त्मे नम अथ त्रोदशो अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से अठारह श्लोक तक ज्ञान सहित खेत्र क्षेत्र का विषय तथा उन्नीस से चौतीस श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय कहा गया है श्री भगवानोबाज इदम श्री रौमते क्षेत्रमित तम प्राहु क्षेत्र गेती उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन क्षेत्र क्षेत्र और हे अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है ऐसा भी मेरा मत है तत् तत समा से इनमेषण इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब क्षेप से मेरे से सुन ऋषि बहुदा गीतं छंदोर्र्धक् ब्रह्मसूत्र पद हेतुमदिश्चित महाभूतान अहंकारो बुद्धि इंद्रिया दशैकंद्रिय गोचरा यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाया गया है और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है और हे अर्जुन वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि पांच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया तथा दस इंद्रिया एक मन और पांच इंद्रियों के विषय शब्द सपरश, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेशा, संगातस समासेन, सविकार मुदाहितम, तथा इच्छा द्वेश सुख दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धीति इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा अक्षांतिरार्जव आचार्योपासन शौचम आत्म विनिग्रह और हे अर्जुन श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव दंभाचरण का अभाव प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन बाणी की सरलता श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि अंतकरण की स्थिरता मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह अनहंकारेवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम् तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना आशक्तिर्नभींगा पुत्र गृह निच्व इष्टानिष्टो उपपत्तिषु तथा तथा पुत्र घर और में और में में का का का अभाव ममता न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का न होना मई चान्य वित्तम अर्थिर जन विविक और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति और शुद्ध देश में रहने का सुभाव और विषयायुक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एक त्ञान मिथि प्रोक्तम अज्ञानम यद तो तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना यह सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है ऐसा कहा है और हे अर्जुन जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको अच्छी प्रकार कहूंगा वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है सर्वतः पाणीपादम तिर सर्वम् तिषति परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र शिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितुण और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी वह अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है बहिरंत भूता नाम अचरम तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर रूप भी वही है है और और वह होने से अविज्ञेय तथा समीप में और दूर में भी स्थित वही है अविभक्तम चूतेषु विभक्तमेव स्थित भूतभर्तृ तेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु ज्योतिषाम तथा वह जानने के योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है और वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में निवास करने वाला है तथा ज्ञानम जे हम चोक्तम समासद मद विज्ञा मदभाव प्रकृतिम उभावपि प्रकृति पुरुष बिध्यनादी उवुणाशती संभवान हे अर्जुन इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने के योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है और हे अर्जुन प्रकृति अर्थात त्रिगुण मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेश आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए ही जान कार्य करण कर्तवे हेतु प्रकृति रुच्यते हेतु रुच्यते तथा कार्य और करण के अर्थात करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है पुरुषा प्रकृतिस्थो स्थो ही भूंगते प्रकृति गुणान कारण गुण संग सदोन जन्म परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है उपदृष्टान अनुमता चरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप युक्त देहे अस्मिन पुरुष पर वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है केवल साक्षी होने से उपदा और यथार्थ सम्मति वाला होने से अनुमता एवं सब को धारण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोगता तथा तो ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है या एवं प्रकृतिं च सर्वथा वर्तमानोपि न जायते इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य से जानता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है ध्यान पश्यत्मात्म योगिन योगिन कर्म चापरे हे अर्जुन उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं अन्यम अजानता सुने उपास मृत्युं इनसे दूसरे अर्थात अर्थात जो मंद वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं और वे सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदे तर जाते हैं या वत संते किंचित सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र हे अर्जुन यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को खेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण होने से अनित्य है समम सर्वेशु भूतेशु तिठंत परमेश्वरम विनिश्य पश्यति इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को स्वभाव से स्थित देखता है वही देखता है समम पश्य समवस्थित ईश्वरम नत्मना आत्मा तथो या पर क्योंकि जो पुरुष सब में सम्भाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है इससे वह परम गति को प्राप्त होता है यह पश्यति तथा अकर्तारम् सपश्यति और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है यदा भूत भावं एकस्थम अनुपश्यति तथा ब्रह्म तदा। परमात्मा निर्गुत्मा कौंते न क्रोति न लिप्यते और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार सिद्ध देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उस काल में सच्चिदान घन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है हे अर्जुन, अनादि होने होने से और होने से और और गुणातीत यह परमात्मा शरीर में में स्थित हुआ भी वास्तव न न करता है और होता है। होता यथा सर्वगतम सौक्षम यादाशम लोपलिप्य सर्वत्र तथात्मा लोपलिप्य प्रकाशित कहम लोक मवि तथा भारत। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है क्षेत्र क्षेत्रोंव अंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विधु ते परम इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्त्व से जानते हैं वे महात्मा जन ब्र पर ओम तस्ती श्री मद भगवद गीता स्वप्निषु ब्रह्म विद्यामस्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय ओम तस्त हरिओम ओम हरिओ तस्त ओम ओम श्री परमात्मे नमः अथ चतुर्दशो अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से चार श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति पांच से अठारह श्लोक तक सतरज तम तीनों गुणों का विषय उन्नीस से सत्ताईस श्लोक तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण कहे गए श्री भगवानोबाज परम भूय प्रवक्षा ज्ञान ज्ञानमोत्तम मुनि सर्वे पराम सिद्धि उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए इदम ज्ञान उपाश्रित ममसाध्रम्यमागत सर्वो अपनी नोपजाय प्रलय नर्जुन इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष के आदि में नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझे वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं मम योनि महद ब्रम्ह तस्मिन गर्भम दधा संभवा सर्वभूता भारत सर्व योनि शुकांते स्मूर्त्या तासां ब्रह्म प्रदा पिता। हे मेरी ब्रह्म प्रकृति यी माया संपूर्ण भूतों की योनी है अर्थात गर्भादान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब सबकी त्रिगुणमय माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं सत्व रजस्तम तम गुणा प्रकृति संभवा देहे देहि दे तथा हे अर्जुन सत्गुण रजोगुण और तमोगुण गुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं प्रकाश कमनामय सुख संगेन बधना ज्ञान संघेन चाण रजो विद्धि तृष्णा संग समव तन्यति कौंत कर्मसंग हे hey, निष्पाप उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है तथा हे hey, अर्जुन राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान तथा इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है तमस्तव ज्ञान जम विधि मोहनम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन निर्धना भारत और हे अर्जुन सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तु तमहा प्रमादे संजयति क्योंकि हे अर्जुन सत्व सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है अरजस्तमश्चा भवति भारत रजा सत्व तमश्च तम सत्व रजस्तथा सर्वद्वार प्रकाश उपजाते ज्ञानम यदा तदा विद्या सत्वितुत और हे अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व होता है अर्थात बढ़ता है तथा ही तमोगुण और सत्व को दबाकर रजोगुण बढ़ता है और और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम समाह रजसे नि और हे अर्जुन रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा यह सब उत्पन्न होते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश प्रमादो मोहे वच तमसेता था अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मो में अप्रवृत्ति और प्रमाद प्रमा चेस्ट और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां यह सभी उत्पन्न होते हैं यदा सत्व प्रवृद्धि तु प्रणय या देहवृत् उत्तम विदाम लोकान अमला प्रतिपद्यते और हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्व की में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मलरहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है प्रलय गर्मसंगी सुजायाते तथा प्रलय मूढ़ोनी सुजायाते और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है कर्मणः सुहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानं तमसाह फलम क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक वैराग्यादि राजोमे प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिषति राज्य गुण प्रवृत्ति स्थाध तथा सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं तथा रजोगुण में स्थित हुए राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं न अन्य दृष्टान के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है अर्थात गुण ही गुणों में बढ़ते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है गुणानेतात्य त्रीन दे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखक्तो अमृत मशन तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है अर्जुनोवाच अर्जुनोवाद कैलिंग स्त्रीन गुणान एता प्रभो कि इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा हे पुरुषोत्तम इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है मोहमेव न न इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भवान बोले हे अर्जुन जो पुरुष गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और नृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है उदासन बदा गुण यो न विचालते गुणा वर्तंती यो अवतिषति ने समुख सुखास्वस्थ समलोस्ट समकाचना तुल्य प्रिया प्रियो तुल्य निंदा तुम संस्तुति तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है मान मान्यो तुल्युल्यो मित्रि पक्ष्य सर्वारंभ परित्यागी गुणाती तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है भक्ति योगेन सेवते सा गुणान शांति त्य ब्रह्म भूया कलपते और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चदानंद घन ब्रह्म में एक भाव होने के लिए योग्य होता है ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृत सा व्यस्य शाश्वत से च धर्म तथा हे अर्जुन उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस रस आनंद का मैं ही आश्री हूँ अर्थात उपरोक्त ब्रह्म अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख यह सब मेरे ही नाम है इसलिए इनका मैं परम आश्री हूँ ओं तस्दीति श्रीमद्भगवदीतासोपनीषु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णार्जुन संवाद गुण तय विभाग हरि ओम चतुर्दशो ओम, ओम, ओम, ओम श्री परमात्मने नमः अथ अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से श्लोक तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय सात से ग्यारह श्लोक तक जीवात्मा का विषय बारह से पंद्रह श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय तथा सोलह से बीस श्लोक तक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय कहा गया है श्री भगवान ऊर्धमूलम अश्वत्थम प्राव्याम छांत वेद सवेदवित उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित है वह वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अधव प्रसृता शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान अनुसंतानी कर्मानुबंधी मनुष्य और हे अर्जुन उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है न ना चादर नच छि परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता है क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप द्वारा काटकर तथा शिमार नूया तमेव चाद्यम पुरुष प्रपद्य प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या काम द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संग मूढ़ा पद्म नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है असक्ति रूप दोष और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं ना तद सूर्यो न शांको न पावक यद गा निवर्तनते तदाम परम और उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है ममई वंशो जीवलोके जीव भूता सनातन मना खष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थानी और हे अर्जुन इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित है मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है शरीरम यदापनोती युत्क्राम अतिशरा ग्रहित्व संयाति वायुर्गंधा निवासिया कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घृण अधिष्ठाय मनस्म विश्वा उत्क्राम स्थित वापि भुंजानम वुणावित विमूढ़ाप्यी पश्य पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना रचना और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानीजन ही तत्व से जानते हैं यंतो योगी नश्चन अवस्थितम् यतन्तो अवस्थित क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करके ही तत्व से जानते हैं और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं तेजो जगत जगत ते और हे अर्जुन जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान गामा भूतानी भूतानि मह मोजसा उषणा चौषधी सर्व सोमो भूतमक और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणीना देह माश्रिता प्राणापान समायुक्त चतुर्विधम तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वन रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को बचाता हूं सर्व चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता समृति ज्ञान अपोहनमच वेद वेद्यो वेदा कृत विदेव चाहम और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही ही स्मृति ज्ञान और और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योगी हूं। तथा वेदांत का कर्ता और वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ द्वामो पुरुषो लोके बच क्षर सर्वाणी भूतानीकूट स्थित तथा हे अर्जुन इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है उत्तम पुरुषस्त परमात्मे यो लोकत्र आविश्य विभर्तव्य तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है यम अतीतो हम अक्षरादीचोत्म अतो अस्मी लोके वेद प्रथित पुरुषोत्तम क्योंकि मैं नाशवान जड़वर क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं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 इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है हे निष्पाप अर्जुन ऐसे यह अतिरहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है ओम ओं तस्सी श्रीमदवद्गी सोपनीषु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णार्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश हरिओं तत्ति पर अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से पांच श्लोक तक फल सहित दैवी और संपदा का कथन छह से बीस श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन, से चौबीस आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा कही गई है श्री भगवान अवज अभय सत्व संशु ज्ञान योग दानम उसके श्री कृष्ण भगवान फिर बोले अर्जुन देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूं उनमें भी सर्वथा भय का अभाव अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान तथा इंद्रियों का दमन भगवत पूजा और अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहीन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्याग शांति रूप सुनम दया भूत विश्व मार्गम हरी तथा मन बाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना यथार्थ और प्रिय भाषण करना अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतकरण की उपरांता चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना तथा तो सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तेज क्षमा धीति शौचम शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव यह सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पार्शमे अज्ञान चाजा पार्थ संपदमाश्रम और हे पार्थ पाखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद विमोक्षाए निबंधा आसुरी मता माशुचा संपदम देवी अभिजातो सी पाण्डव उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है भूत अस्मिन देव वच, देवो प्रवृति जना नदुरासुरा न शौचम ना, ना चाचारो न सत्यम चेषु विद्यते और हे अर्जुन इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा उनमें देवों का स्वभाव कहा गया है इसलिए अब के को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है ना श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण है असत्यम प्रतिष्ठम तेज परस्पर संभूत तथा बे आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्री रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है इसलिए केवल भोगों को भोगने लिए ही है इसके सिवाय और क्या है इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं आश्रित दुष्पुरम दंभमान मदान्वित मोहा गृह प्रवर्तन्ते ग्रहान और वे मनुष्य दंभमान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं चिंताम चिंता उपास कामोभ परमा एता निश्चिता तथा वे मरण पर्यत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रित किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही संचयन इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के पाया भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं इदं इदं इमं मनोरथं मे भविष्यति और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी यह होवेगा असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापराश्रो अहम अहम् भोगी सिद्धो अहम बलवान मुखी तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूं आढ़्यो अभिजनवान अस्मी को अन्यो अस्ती सदृशो मया दास नोदिश्य ज्ञान अभिमोहिता तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ मेरे समान दूसरा कोई कौन है मैं यज्ञ करूंगा दान देगा हर्ष को प्राप्त होगा इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं अनेक चित मोह जाल प्रसक्ता काम है इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नर्क में गिरते हैं आत स्तब्धा धनमान धन मदाविता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम अहंकार बलं दर्पम काम क्रोधम च संश मत परू पर, पर दुष्यभ्यसूय तो तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के के से से से युक्त हुए शास्त्र विधि रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। तथा वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के प्राण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतरयामी से द्वेश करने वाले हैं तान हम दूषिता क्रूरान संसारेशु नाधवान माम पन्ना एव कौन्ते ततो धिमा गतिम ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आशुरी योनियों में ही गिराता हूँ अर्थात शुकर कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ इसलिए हे अर्जुन वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आश्री योनि को प्राप्त हुए मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं अर्थात नरकों में पड़ते हैं काम क्रोधस तथा लोभस्तम तरक्त कौंतम आचृत्यात्म श्रेयस्तो या पर और हे अर्जुन काम क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं अर्थात अधिक है त्याग देना ही श्रेष्ठ है हे अर्जुन, इन तीनों के द्वारों से मुक्त हुआ अपने कल्याण का आचरण करता है इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते कामकार कहा न सा सिद्धि अवापनोती न सुखम न पराम गतिम और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को ही प्राप्त होता है तस्मात्म प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र वेदानोक्त कर्म कर तू मृसी इसे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है ओम तस्द श्री मद भगवद गीता स्वप्नेशद्याम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम खोड शु अधम तस्त हरि ओम तस्त हरिओ तस्त ओम श्री परमात्मे नमः अथ सप्त अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से छह श्लोक तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय सात से बाईस श्लोक तक आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद तेईस से अठाईस श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या का वर्णन किया गया है अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज ये जन्ते हो रजस्तमा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है क्या सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है श्री भगवानोवाद त्रिभिदा भवती श्रद्धा दे सोभाव जा सत्व की राजसी चईव तामसी चेतृणु इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई अर्थात अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभाव श्रद्धा कही जाती है ऐसी श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है उसको तू मेरे से सुन सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो मयो अयम पुरुषो यो यदा आशाएवसा हे भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा मय है इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप भी है। यजंते सात्विका देवान यक्षरक्ष जसा प्रेतान् भूत गणाश्चाय यजनतेमसा जना उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं घोरे ये तपोजना तपो जना दम भंकार और हे अर्जुन जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं शरीर स्थम भूत ग्राम अचेत माम चैंान शरीर विद्यासुरश्चयान तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ अंतरयामी को भी कृषि करने वाले हैं उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान आहारस्पि सर्वस्थ त्रिविधो यज्ञ तपस तथा दानम तेम भेदम श्रीणु और हे अर्जुन जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का ही प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन आयु सब आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आहारा प्रिय आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला एवं रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं कटमल राजुख शोका मय कड़वे खट्टे लवन युक्त और अति गरम तथा तीक्षण रूखे और दाह कारके एवं दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजुष को प्रिय होते हैं या पूति ग्रम पू उच्चिष्टी चाध्यम भोजनम तामस प्रियम तथा उच्चिटवित्री है, है वह भोजन पुरुष को प्रिय होता है अफलाकांक्षो विधि दृष्टोजे मन साम सत् अभिसंधाये तो फलम चैवियत इज्जते विधी दमभासम और हे अर्जुन जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है और हे अर्जुन जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही किया जाता है अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसान विधि परिचक्षते तथा से से हीन और अन्नदान रहित एवं बिना, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं देवदुज दुज गुरु प्राज पूजनम सौतमार्जव ब्रह्मचरी महिसाच शारीरम तपुच्यते तथा हे अर्जुन देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता सरलता और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है अनुद्वेग करम वाक्यम स्वाध्याय प्रियहित स्वाध्यायन चय तपुच्यति। तथा जो को ना करने वाला प्रिय और हित एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है मन प्रसाद स्वामित्व मौन आत्म विनिग्रह भाव संशु तपोमान समुचते तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतकरण की पवित्रता ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है श्रद्धा पर्या तप्त तपस्तत्धम नर अफलाकांक्षी परिचक्षते परंतु हे अर्जुन फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं सत्कार मान पूजा तपोदम क्रियते तदहि ही प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तथा राजस तप कहा गया है अनिश्चित फल वाला तप उसे कहते हैं कि जिसका फल होने या ना होने में शंका हो यत, तपा मूढ़ो ये मुदातम और जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है दातव्य यदानम दियते अनुपकरिणी देशे काले च पात्रे च तदान सात्विक स्मृतम और हे अर्जुन दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वालों को दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है यू प्रत्युपकाराथम फल उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तदान राजमृतम और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रतिपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है फल को उद्देश्य रखकर देने का अर्थ उड़ाई मान प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो दान दिया जाए उसको उद्देश्य दान कहते हैं आदेश काले यदान पात्र तत्ताम सत्कृतम और जो दान बिना सत्कार की अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है वह दान तामस दानस का ओम तस्द निर्देशो ब्रह्मण त्रिविदा स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च अर्जुन ओम तक ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा गया है उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मादो यज्ञ यज्ञदान तपह क्रिया प्रवर्तनते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी इसलिए वेद के कथन को करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम से उच्चरण करके ही आरंभ होती हैं तदित्य नभि फलम यज्ञ तपाह क्रिया दान क्रियाधा क्रियंत मोक्ष कांक्षी भी सदभावे साधु च सदित्ये प्रज्यते प्रशस्त कर्माणी तथा परमात्मा का ही सब है ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं और सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्शब्द प्रयोग किया जाता है यज्ञे तपसी दान स्थिति चोच्य करम चदी सदित अश्रद्धा हुतम दत्तम चयत् असदि उच्यते पार्थ ने तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है और हे अर्जुन बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के पीछे ही लाभदायक होता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सचिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे ओम तस्य श्री मद भगवत गीता सुपने सु ब्रह्म विद्याम शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रद्धा विभाग योगो नाम सप्तशो अध्याय हरिओं तसत हरिओं तस्त हरिओ तस्त ओम श्री परमात्मने नमः नम अष्टादश अध्याय प्रधान विषय इस अध्याय के एक से बारह श्लोक तक का विषय तेरह से अठारह श्लोक तक कर्मों के होने में सिद्धांत का कथन से 40 श्लोक तक तीनों के के अनुसार ज्ञान बुद्धि धृति और सुख के प्रतक प्रतक प्रतक भेद तथा अड़तालीस से 48 श्लोक तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय उनचास से पचपन श्लोक तक ज्ञान निष्ठा का विषय छप्पन से सड़सठ श्लोक तक भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय तथा सत्सठ से अठहत्तर श्लोक तक श्री गीताजी का महात्म कहा गया है अर्जुनोवाद संन्यास्य महाबाहो तत्विच्छा वेदितुम त्याग से चार ऋषि केश पृथ्व केशी उसके उपरांत अर्जुन बोला हे महाबाहो हे अंतर्यामिन हे वासुदेव मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं श्री भगवान अव कामयानाम कर्मणाम कवियो विदुहु सर्व कर्म फल त्यागम प्रहु त्यागम विचक्षणा इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन कितने ही पंडित जनतो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्रहुर मनीषिहा यज्ञ दान तपाह कर्म न त्याज्य चापरे निश्चय श्रेणु में त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघर त्रिविधा संप्रकीर्तिता। तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं इसलिए त्यागने के योग्य हैं और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है परंतु हे अर्जुन उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन कि हे पुरुष श्रेष्ठ वह त्याग सात्विक राजिश और तामिश ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है यज्ञ दान तपा कलम न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्च पावना नहीं मनीषिणाम तथा यज्ञदान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है किंतु यह निस्संदेह करना कर्तव्य है क्योंकि यज्ञदान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं एक कर्माणी संगम त्यक्त फला कर्तव्या मतम उत्तम इसलिए हे पार्थ यह यज्ञ दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है संसा कर्मणो नोप पद्य मोहात् परित्याग तामसाह परिकीर्ति दुख मित्य कर्म काय कलेश भया त्यजे राजसम त्यागम न्याग फलम हे अर्जुन नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है ऐसे समझकर कर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजने करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है कार्य मित्तेम नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चै सत्याग सात्विको मतः और हे अर्जुन करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है वही ही सात्विक त्याग माना गया है अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्याग है वही सात्विक त्याग माना गया है न द्वच कुशल कुशलनाषजते त्याग सत्सिष्टो मेधावी छिन्न संशय न ही देह वृताशक्यं त्यक्त क्रमाण्यशेषतः यस्तू कर्म फलत्यागी सगीय और हे अर्जुन जो पुरुष अकल्याण कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है वह शुद्ध सत्व से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक नहीं है अर्थात समर्थ नहीं है इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है ऐसे कहा जाता है अनिष्ट मिष्ट मिश्रम चिविधम फलम्याम प्रेत्य न तथा संसिना पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते पंचैतानी महाबाहो कारणानि निबोधमे प्रोक्तानि तथा कर्ता कारण च विधाश विविधाश्च चेष्टा दैव चैवात्र पंचम और हे महाबाह संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह पांच हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं उनको तू मेरे से भली प्रकार सुन हे अर्जुन इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवा हेतु दैव कहा गया है पूर्वकृत शुभा शुभ कर्मों के संस्कारों का नाम यहां दैव कहा गया है शरीर वांग मनोभी करम प्रारभते न रहा वा व वा व पंचयत हेतव क्योंकि मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह पांचों ही कारण होते हैं त्रव सती करम आत्मान केवलम तुह पश बुद्धि दुर्मति परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है से ना हमकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हवायमान लोका न हंती न निबध्य और हे अर्जुन जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है ज्ञानम ज्ञेम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह तथा हे भारत ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है यहां जानने वाले का नाम ज्ञाता है जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ये है यहां करने वाले का नाम कर्ता है जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है और जो कुछ किया जाए उसको क्रिया ऐसा कहा गया है ज्ञानम कर्म चाह त्रिधेव गुण भेदता प्रोचते गुण सांख्य ने यथावशुतान्या सरभूते शु ये भाव अव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेशन विधि सात्विकम उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं उनको तू भी मेरे से भली प्रकार सुन हे अर्जुन जिस ज्ञान से मनुष्य पृथिक पृथिक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से सिद्ध देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान नानाभावान् वेत्ति और जो ज्ञान ज्ञान जिस के के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार को न्यारा न्यारा करके जानता है उस ज्ञान को तू राजान यू कृष्ण व कार्य सकमहेतुक अतत्वादलच तत्ताम सुदाह और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता के सदृश है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है वह ज्ञान तामस कहा गया है नियतम संग्रहितम अराग द्वेश सुना करम यत्विक मुच्यते तथा हे अर्जुन जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है यद तू काम सुना करम साहकारेण वहा पुनः क्रियते बहुलायासम तदराज समदाहतम अनुबंधम क्षम हिंसा अनवे पौरुषम मोहाधारभ और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा राज तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है मुक्त संगो अनहमवादी धित्युत्साह सिद्ध्याद्ध्य और निर्भिकारहा करता सात्विक उच्चते रागी लुबो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान शोकान्विता करता राजकी तथा हे अर्जुन जो करता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह करता तो सात्विक कहा जाता है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 तथा जो विक्षेपयुक्त चित्त वाला शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घसूत्री है वह करता तामस कहा जाता है दीर्घसूत्री उसे कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता बुद्धिर्भेदेश गुण तस्विधि श्रीणु पृथक्त्वेन तथा बुद्धि का का का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन प्रवृत्ति च निवृत्ति कार्य अकार्य भया भय बंधम मोक्षम चायावृत्ति बुद्धि सपाथ सा सात्विकी हे पार्थ प्रवृत्ति मार्ग और निवृति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विकी है यम अधर्म च कार्यम च कार्यम एव चयावत प्रजानाती बुद्धि सा पार्थ राजसि और हे पार्थ जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम राजी या मनतेमसावृता सर्वाता बुद्धि सपार्थ तामसी और हे अर्जुन जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है धृतयाधार्यती मना प्राण इंद्रिय क्रिया योग अव्यभिचारिण धृत्य ही ईसा पार्थ और हे पार्थ ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है य तू धर्म कामार धृत्यया धार्यते अर्जुन प्रसंगी धृतिय ही स पार्थ राज्य दुर्मेधा धृति ही स तामसी और हे प्रथापुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारणा राजसी है तथा हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है धारण किए ही रहता है, वह धारणा तामसी है सुखम तुदानीन त्रिविधम श्रृणुमे भरत ऋषभ अभ्यासात्र दुखात नग्रे विस्म परिणाम अमृतोपम आत्मबुद्धि हे हे अर्जुन अब सुख सुख तीन प्रकार का मेरे से सुन हे जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विश्वेश दृश्य भासता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है विषयन्द्रिय संयोगाद्रे अमृतोत्म परिणाम विषमेव तत्खम राजस्मृतम यदग्रे चाबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रल से प्रमादोत्थम और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के तुल्य है इसलिए वह सुख राजस कहा गया है और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है ना तदस्ती पृथिव्याम वा दिवी देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति मुक्तम यदे और हे अर्जुन पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंत कर्माणी प्र विभक्ता स्वभाव प्रभर्गुण इसलिए हे परंतप, परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं समो दमस्तपा शौचम शांति जमे वच ज्ञान विज्ञान मास्तिक उनमें अंत्याकरण का निग्रह इंद्रियों का दमन बाहर भीतर की शुद्धि धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन इंद्रियां और शरीर की सरलता आस्तिक बुद्धि, शास्त्र ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है शौर्य तेजो धृति धितिदाख्यम युद्धे चापी पलायनम दानम ईश्वर भावाच छात्रम कर्म स्वभावजम और सूर्वीरता तेज धैर्य चतुर्ता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शुद्ध्यापी स्वभावजम तथा खेती गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वभाविक कर्म है स्वे स्वे कर्मण्य भिता स सिद्धि लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विंदती तेणु यथा प्रवृत्ति भूताद ततम स्वर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विंदती मानव एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस अब उस विधि को तुम मेरे से सुन हे अर्जुन जिस परमात्मा से सर्व भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिष्ठता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता सहजम कर्म कौनते सदोष मी न सर्वरंभा ही दोषे धूमेन अग्नि इवावृता अतएव हे कुंती पुत्र दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं अर्थात ढके हुए हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत सिप्या नैश क्रम्य सिद्धि परमा संस न अधिगछति तथा हे अर्जुन सर्वत: आशक्ति रहित बुद्धि वाला रहित और जीते हुए करन वाला सचिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा निबोध में समास नैव कौन ते निष्ठा ज्ञान से यापरा इसलिए है पुत्र अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सचिदानंद धन ब्रह्म को प्राप्त होता है जो तत्व ज्ञान की पर है उस प्रकार की तू मेरे से संक्षेप से ही जान बुद्धया विशुद्धया द्वित्यामान्यमेच शब्दादीन विषयां त्यक्त राग द्वेश्त से भी लघवासी यत्वाक ध्यान योग परो हे अर्जुन बुद्धि से युक्त एकांत और दृढ़ वैराग्य को भले प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्राण हुआ सात्विक धारणा से अंत करण को वश में करके तथा शब्दाधिक विषयों को त्याग कर और राग देशों को नष्ट करके अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच निर्मह शांत हो ब्रह्म तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंत करण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम भक्त्याम भीती वहां तत्व तम तत्व तो ज्ञावा तदनंतरम फिर वह सचिदानंद धन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है एवं सब भूतों में स्वभाव वाला मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को कुतत्व से भरी प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं तथा उस भक्ति से मेरे को कुतत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है फिर उसकी दृष्टि में मुझे वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है सर्वकर्माणी सदा कुरबाणो मत व्यपाश्रया मत प्रसादाद वापनोती और मेरे प्राण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है चेतसा सर्वकर्माणि सर्वकर्माणी मई सन्न बुद्धि योग मुश्रित्य मत चित्ता भव इसलिए अर्जुन तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेर प्राण हुआ सुमत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो मत चित सर्व दुर्गा मत पत्साला त्रिश्यसी अचित अहंकारा नोश्यसी विनसी इस प्रकार तो मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से गिर जाएगा यदहंकारम आशित आश्रित ना योत मन से मिथ्य व्यवसाय प्रकृति और जो तुम अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये तेरा निश्चय भी मिथ्या है क्योंकि क्षत्रिय पन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा कृष्यसी अवशापी तत्व और हे अर्जुन जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर अवश्य ही करेगा सर्वभूतानां अर्जुन अर्जुन तिष्ठति सर्वभूतानि क्योंकि हे शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता है सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है तमेव शरणम गच्छ सर्भावन भारत प्रसादात पर शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम इसलिए हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अन्य शरण को प्राप्त हो उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होवेगा ज्ञानम आख्यात गुहया गुहतरम मैं विमृश्य दशे यथेसी तथा कुरु इस प्रकार यह गोपनीयों से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है इस ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर भी तू जैसे चाहता है वैसे ही कर अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर सर्व सर्वगृहतम भूया श्रेणु में परमम बचा इष्टोसी में दृढ़ी ततो वक्ष्याम इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले हे अर्जुन संपूर्ण गोपनीियों से भी अति गोपनीय मेरे परम रह इसलिए यह परमहित वचन मैं तेरे लिए कहूंगा मन मना भव मद भक्त मध्या जी मा मे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जान पियो में हे अर्जुन तू मन अर्थात केवल मुझ मुझ में में और और परमात्मा ही ही अनन्य प्रेम से अचर मन वाला हो परमेश्वर को अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मध्याजी भव मेरा शंख चक्र ग और किट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तु मणिधारी विष्णु का मन बाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से पूर्वक पूजन करने वाला हो और माम भव अर्थात मुझ सर्वशक्तिवान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वास्व को पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होवेगा अतः यह मैं तेरे लिए सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है सर्वधर्मा परित्यज मां एक व्रज अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षा इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चदानंद धन वासुदेव परमात्मा की ही अन्य शरण को प्राप्त हो मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर इदम तेना तपस्काय न भक्ताए कदाचन नच न च अशुवाच्यम नाम यान इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न ही भक्ति रहित के प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित इस गीता को कहना चाहिए परम गो मद भक्त भक्ति मई परामे संश क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा नस्मान मनुष्येश कशन मे प्रियकृत तमाम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 तथा हे अर्जुन जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा ऐसा मेरा मत है श्रद्धावान नसु यु यादपी यो नोअपी मुक्ता अशुभान लोकान प्राप्त पुण्य कर्मणाम तथा जो पुरुष श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो तुम पार्थ त्वी का चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्र धनंजय। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा हे पार्थ क्या यह मेरा वचन तेने एकाग्र चित से सुना और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया अर्जुनोवाच नष्टो मोहा समृत ला तुत प्रसाद स्थितो अस्मि गत संदेहा कृषि वचनम तब इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा संजय वासुदेव से पार्थस्य च महात्मा संवादम इम्रौषम अद्भुतम रोम हर्षण इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकार संवाद को सुना व्यास प्रसादा एतद् परम योगम योग साक्षात कथाता स्वयं कैसा कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है राजन संस्मृत संस्मृत संवादम इम अद्भुतम केशवाजुनो पुण्यम हृष्यामी च मुहुर् मुहु। इसलिए हे राजन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूं संसमृत संसमृत अरूपम अत्यद्भुतम हरे विस्वयो में महान राजन हृष्यामी पुनः पुनः तथा हे राजन श्रीहरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं यत्र योगेश कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्जो भूतीर् ध्रुवानी तीर, तीर मतिरम राजुन विशेष क्या कहूँ जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुष धारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है ओम तत्व श्री मद गीता सुपने ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यासी योगो नाम अष्टादशोध्याय हरि ओं तस्सत हरी ओं तस्सत् हरी ओ तस्स